श्रीमतेमचंद्रा ओ नक्तजन मनस निवासाय श्री वदने लक्ष्मी च वक्षसि लक्षसी ये हृदय संहं भले विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्ष ख्यम परमधाम धाम जगद्धा नमा नमो गोभ्य श्रीमती सौरभे नमो ब्रह्मसिताभ्य पवितो नमो नमः पराशर पुंडरीका प्रहलाद नारदपरा शुरीकुश नकदाव्यादाजुन वशिष्ठ विभीषणादी पुण्या परम भागवतान भागवता पतरुभ्य कृपा कि पतिता पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम श्री सीता सरंभा कार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम परा वर्णाथसा रंदसा मंगलाना चर्ता वंदे वाणी श्री सीताराम गुणग्राम म गुणग्राम्यहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वरौ गिरा अर्थ जलवीतिशत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन परम प्रियन्न बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जगताज कल समुद्र भूरत लचो सब सत्य गुरु पद कन््य कृपा सिंधु नर रूप हरि महानोह समुवचन रविशरिकर जा रविशरण इल्लु समदेह कुमार रमण करुणा अयन जान परहु कृपा मरदन प्रणव पवन कुमार फल पावक ज्ञान धन जाय आगार बसही राम तरचाप धर श्री राम जय कथा तथा महोत्सव की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय जे। यज्ञेश्वरी जगजन गौ माता की जय अखिल गोवंद की धाम की श्री चौरासी कोष ब्रज मंडल धाम की जय जगदगुरु श्रीमदाज्य रामानंदाचार्य भगवान की जय जगद गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त ब्रजवासीन की जय श्री गोपीश्वर महादेव की जय श्री अन्नपूर्णा माता की जय जय जय श्रीराधे जय जय श्री सीता हर हर महादेव निताई गौर हरि गौर हरिव हरिशरण भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्तल शरणागत वत्तल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पिलन वंशीवट ज्ञानगुदरी, गोपीश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित श्री पीठ में ठाकुर श्री नित्य साकेत बिहारणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में गुरुजनों की भावमई सन्निधि में पूज्य संतों की ब्रजवासियों की वैष्णवों की मंगलमई उपस्थिति में, में चातुर्मास श्री कथा महोत्सव के क्रम में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्रातः काल श्री गौरांग लीला के माध्यम से और अपराह काल में श्री रामचरितमानस के क्रमिक प्रवचन के रूप में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आज हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। एक महान गोभक्त संत श्री गोपाल दासी, हम लोगों के मध्य विराजमान हैं। इनका एक एक श्वास गो रक्षा और गो सेवा के लिए समर्पित है संभवतः अब तक के इतिहास में इतना लंबा अनसन करने वाला गोरक्षा के लिए हमारी जानकारी में कोई दूसरा महापुरुष नहीं है। अब बाबा तो बहुत संकोच में पड़ गए तीन तीन चार चार महीने का निर्ज एकदम अंतन कैसे महाप्राण है ये कि इतना शहन करने के बाद भी गौ माता की कृपा से हम सबके सौभाग्य से हम लोगों के मध्य विराजमान है ये जब दीर्घकालीन अनशन करते हैं तो हमें बड़ी चिंता हो जाती है पूज्य श्री पत्मिणा महाराज जी के निकट से पधारे हैं और अभी वहीं उनको जाना है केवल हम सबको अपना मंगल में दर्शन देने के लिए कृपा पूर्वक पधारे हैं हम उनका वंदन करते हैं और आज जो कथा का क्रम है उसको आगे बढ़ाते हैं आज श्रीमन महाप्रभु जी ने ऐसी कृपा करुणा हम सब पर की कि अपनी संकीर्तन मंडली में हम सबको सम्मिलित कर लिया आज काजी उद्धार लीला थी तो उस महासंकीर्तन में महाप्रभु जी आ गए और आज एक साथ सबको अंगीकार कर लिया सबको अपना लिया हमारा मन तो बड़ा प्रसन्न है कि चलो सबका हाथ पकड़ लिया सबको अपना लिया कितने बड़े सौभाग्य की बात है ये महाप्रभु हैं इसीलिए प्रभु अवतार लेते हैं तो दुष्टों का विनाश करते हैं और वही प्रभु जब महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं तो दुष्टों का विनाश नहीं करते दुष्टों की दुष्टता का विनाश करके उन्हें भी साधु बना देते उन्हें सज्जन बना देते हैं, उनका हृदय भाव से भर देते हैं, उनका हृदय दीनता से भर देते हैं। बताओ हमारे यहाँ लिखा संबंधा देव मोक्षा जीव भगवत संबंध को हृदय से स्वीकार कर ले तो उसी क्षण संसार चक्र से वो छूट जाता है इसी बात को ब्रह्मा जी ने अपने शब्दों में कहा दसमत्कंद में कैसा है झाजी तवद कारा गृहम गृहम तवन मोहृनगढ़ो यवत् कृष्णन तेजना गा दयाना तब तक रागादिक तेल चोर हृदय में घुसकर भजन की चोरी करते रहते, रहतेगा दया सेना सावद कारा गृहम गृह तब तक घर ही कारागार बना रहता है और सावन मोहंग तब तक जीव मोह की बन तृप्ति से मोह की जंजीर से अविद्या की माया की जंजीर से बंधा रहता कब तक यावत कृष्ण जब तक हे श्री कृष्ण वह तुम्हारा नहीं हो जाता अर्थात भगवत संबंध को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार नहीं कर लेता है तब तक राग रागाधिक चोर उसके भीतर घुस कर सब लूट ऐसी पाटते रहते हैं तब तक उसके घर उसका घर कारागृह हो जाता है और मोह की जंजीर से बंधा रहता है आप का हो गया तो सबसे मुक्त हो गया वो तो कितना विलक्षण व्यक्ति के उस काजी ने महाप्रभु जी से उनके नाना जी का स्मरण कराके संबंध जोड़ लिया के श्री नीलांबर चक्रवर्ती के नाते आप हमारे भांजा लगते हैं। और महाप्रभु जी ने अपनी वाणी से उनको मामा कह दिया हो गया ना संबंध? उसने भांजा कह दिया और महाप्रभु जी ने वो मामा न कहते तो संबंध की स्वीकृति नहीं होती पर उन्होंने मामा कह दिया तो संबंध की स्वीकृति गई। परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने परम पूज श्री बक्सर वाले महाराज जी से ऋषिकेश में पूछा कि आपको सब लोग मामा जी कहते हैं तो मामा जी आप मामा जी इसलिए हैं, कि श्री जानकी जी को अपनी बहन मानती यही ना है बोला हाँ तो वो बड़ी बहन है कि आपकी छोटी बहन है आप उनके बड़े भाई हैं, या वो आपकी छोटी बहन है या वो बड़ी बहन है आप छोटे भाई हैं क्या संबंध है तो यह सुनकर मामाजी भावुक हो गए और उन्होंने नेत्रों में जल भर के कहा सरकार इस भाव वाले इस धरती पर किशोरी जी के बहुत भैया होंगे पर उनमें मैं सबसे छोटा हूँ सबसे छोटा मैं ही हूँ तो स्वामी जी ने कहा तब तो इतने छोटे भाई को किशोरी जी गोद में रखकर लाड़ प्यार दुलार करती होंगी मामा जी कुछ बोले नहीं एकदम गदगद हो गए फिर स्वामी जी ने दूसरी बात पूछी बोले तो आपने संबंध स्वीकार किया है कि ये मुरी बहन जीजी हैं पर इस संबंध की स्वीकृति उधर से है कि नहीं किशोरी जी की तरफ से इस संबंध की स्वीकृति है कि नहीं राम जी आपको अपना साला मानते हैं कि नहीं रामजी की तरफ से संबंध की स्वीकृति है की नहीं तो पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने जो उत्तर दिया बड़ा विलक्षण उत्तर दिया उन्होंने कहा सरकार आप जैसे उच्च कोटि के महापुरुष बार बार हमें मामाजी मामाजी कह रहे हैं फिर भी संबंध की अस्वीकृति ये हम कैसे समझ लें? इतने बड़े संत कह रहे हैं तो संबंध की स्वीकृति ही केवल भगवान ऐसे है जिनसे सभी संबंध स्थापित किए जा सकते हैं और किसी से सब संबंध स्थापित नहीं किए जाते। आपको अपने बाबा के प्रति वात्सल्य जगह पिता के पिता के प्रति और बड़े भाव में भर अब जाए कहा दो थप्पड़ लगाएगा मोहन मूर्ख कहीं के तेरे बाप को मैंने पैदा किया गोद में खिलाया हमको बेटा कहता और संपूर्ण सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी जिनको पितामह कहा जाता है वो जिनके है बेटा हैं, लोक पितामह ब्रह्मा जी जिनके बेटा हैं, उन भगवान को कोई बेटा कहे तो भगवान को बिल्कुल बुरा नहीं लगता भगवान बेटा बनकर खेलने के लिए तैयार है ऐसा कौन हो कृष्णम बंदे जगत और कोई जगत गुरु को चेला बना के देखे तो सही आकाश पाताल एक हो जाएगा। वर्तमान समय में तो हम लोग इन उपाधियों को अपने ऊपर आरोपित करके स्वयं की इतनी दुर्दशा कर लेते हैं किसकी कुर्सी कितनी ऊंची है किसकी कितनी नीची इसी बात पर बड़े बड़े मंचों पर तलवार खिंच जाती है दुख की बात और भगवान जगदगुरु हैं जगदगुरु से शाश्वतम शाश्वत जगतगुरु हैं श्री राम रूप में हो या श्री कृष्ण रूप में हो या शिव रूप में हो तिम तुम त्रुवन गुरु वेद बखाना लेकिन ऐसे भगवान को कोई अपना शिष्य मानकर स्वीकार कर ले कि भगवान के हम गुरु हैं हमारे चेला है तो भगवान को अनुमात्र संकोच नहीं हाँ गुरु महाराज हम तो आपके शिष्य ही हैं वेदाचार्य जी सन्मुख विराजमान है उमापति जी की कितनी पीढ़ी चल रही होगी है चार चौथी पीढ़ी होगी पंडित श्री उमापति जी की है हाँ, उमापति त्रिपाठी जी की चौथी पीढ़ी चल रही तो बहुत साल पुरानी सौ साल ज्यादा से ज्यादा सौ वर्ष पुरानी बात होगी उन्होंने अयोध्या कनक बिहारी सरकार को अपने शिष्य के संबंध से स्वीकार किया मैं गुरु हूँ वशिष्ठ गोत्री हूँ और मेरे शिष्य हैं भगवान ने उस संबंध को स्वीकार किया कनक बिहारी जी के उत्सव स्वरूप शरीर जल यात्रा के लिए जा रहे थे पालकी में बैठ के उमापति त्रिपाठी जी के घर के सामने से निकले तो ठाकुर जी ने गुरु जी का घर है विग्रह स्वरूप सरकार ने सिर झुका दिया मुकुट नीचे गिर गया सत्य घटना है भगवान उनकी प्रसादी माला धारण करते थे उमापति जी बस ये है कि ये दूसरों के सामने दिखावा न हो भाव का भीतर से उस भाव का सुदृढ़ भाव हो बस कितने से बात बन जाती है कल जगाई मधाई का उद्धार था महापतिताधम श्री प्रियादासी ने तो लिखा है कोटि कोटि अजामिल बारीदारों दुष्टता पे करोड़ों करोड़ों अजामिलो को जिनकी दुष्टता पर न्यूसागर कर दिया जाए ऐसे महादुष्ट सिर थे जगाई मधाई और उनको भी करुणा सिंधु कृतज्ञ भय अगतिन गति दायन उनको भगवत प्रेम से सराबोर कर दिया सराबोर ही नहीं किया उनके संपूर्ण जीवन के दुष्कृतों का गंगा जी में संकल्प लेकर पान कर लिया ऐसी भगवान की करुणा जिसका उदाहरण अन्यत्र खोजना अत्यंत दुर्लभ है कितना सौभाग्य कल कौन सी लीला है हम तो भूल जाते हैं भक्त भगवत संबंध देखो संबंध की चर्चा हो रही थी और कल भक्त भगवत संबंध बहुत प्रेरक लीला है तो उस लीला का भी हम लोग दर्शन करेंगे अभी पांच दोहा मानसी का पाठ कर लेते हैं उसके बाद कथा होगी आपको समय से पहुंचना हो तो आप स्थान तो करें कोई बात नहीं अर्घ बैठेंगे पूर्व कल दोहा क्रमांक 125 तो तक हो चुका है उसके आगे से ही आश्रम मदन जब गय निज माया बस कुमित विविध विकप बहु गंगा पूज को ही गंगा चली सुभा या का प्रसान पढ़ा बनिहांकर सुर नारी नदीना सकल असम सर कला प्रदीना करण गान बहुता काम कला मुली मुज भर मनो सहित सहाय सभी अतीत मानहारी मन में गहित जाय निचर सब कही सुखी आर सब जमन ना कही जि सुनिग के हरियो रजवा मुनि प्रसन्न हरी शिव नवा सग नारजन गगने शिव पानी कर सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए बार बार विन भरद्वाज सुनो परीक्षा काम के करोट सिधाई कर तीर सिंधु भव नेता राम सुखा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 राजकुमार कहु नाथ गुन दो पास से कल जो कथा का क्रम चल रहा है उस क्रम में सत्तर सी परीक्षा करके चले गए भगवती के चरणों में प्रणाम करके चले गए और भगवती पार्वती जी ने ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया श्री दाऊ दादा की है देगा बड़ी बोला निष्ठा ओ अन्य अनुराग ऋषि नय नमी अंग अंग कु जय जय भवानी कहत गद गद वानी सारी प्रेम की कहानी आए शिवही सुना नारायण मगन महेश संदेश पाए गिरचे बटुवेश स्वयं गिरिजा कहीं आयुगे लखके तपकीन प्रियतम के ध्यान पुमा कर शंकर के नैन जल छाए पार्वती जी के वक्षण प्रेम का श्रवण करके शंकर जी भाव विभोर हो गए सप्तर्षियों ने सप्तर्षियों को विदा कर दिया और स्वयं भगवान शिव ने बटुक वेश में ब्रह्मचारी वेश में सती जी के प्रेम की परीक्षा के लिए स्वयं प्रस्थान किया यह प्रसंग मानस जी में नहीं है पर शिव पुराण में यह प्रसंग है अत्यंत तेजस्वी करपूर गौर के समान दिव्य भव्य स्वरूप सुंदर जटिल कमेंडलु धारी, बटुक ब्रह्मचारी का दर्शन श्री पार्वती जी ने किया अपनी सखी जया विजया को कहा कि अर्घ्यज्य लाओ इन तेजस्वी ब्रह्मचारी का हम स्वागत करते हैं बड़ा स्वागत किया अतिथि देवो भव इसने स्वागत किया ब्रह्मचारी जी ने आशीर्वाद भी दिया अभीष्ट सिद्धि रस्तु या भी दिया और फिर बोले कि हमको तो ऐसा लगता है कि इस जगती तल के जितने ब्रह्मर्षि हैं उनकी तपस्या विग्रह धारण करके आपके रूप में अरे आप तो शांति से सर आप उधर ध्यान ही क्यों दे रहे हो आप तो इधर दो ध्यान श्री वृन्दावन बिहारी भरतदास बाबा है आवेश जल्दी तो क्या कह रहे थे हम हैं हैं हाँ। नहीं नहीं हम क्या कह रहे है हमको याद दिलाइए हैं हाँ ब्रह्मियों की तपस्या ही मानो मूर्तिमंत होकर आपके रूप में आई है और आज आप अपनी दिव्य अंग कांति से इस संपूर्ण तपोवन को उदभाषित कर रही हैं। आपकी अत्यंत कठोर तपस्या आपने कृष्ण वृग चर्म धारण कर रखा है वलकल वस्त्र धारण कर रखे हैं, आपके केश जटा के रूप में परिवर्तित हो गए हैं आप किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए इतने कठिन तप में प्रवृत्त हैं बड़ी सरलता पूर्वक पार्वती जी ने अपने मन की बात बता दी भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए गुरुदेव श्री नारजी की बताई हुई पद्धति के अनुसार मैं भगवान शिव को बर रूप से प्राप्त करने के लिए तप में लगी हुई हूँ इस बात को सुनकर शंकर जी भीतर से प्रसन्न है लेकिन परीक्षार्थ पधारे हैं इसलिए उन्होंने कहा कि अरे नारद की नारदी पे सहसा विश्वास कर बाउर पर शंकर पर व्यर्थ ही बिकानी जो अभी तुम्हे नारदी की नारदी विद्या का पता नहीं है नारद जी का काम ही है वैसे इस अर्थ में कहना उत्तम नहीं है अच्छा नहीं है लेकिन प्रायः लोग ऐसा कह देते हैं झगड़ा लगाने वाले को अरे क्या नारद विद्या चला रहे हो ऐसा कह देते हैं लोग नहीं? नारदी का काम कर रहे हो इधर की उधर करते हो नारद विद्या मत चलाओ ऐसा लोग कह देते हैं तो अभी तुम्हें नारद जी की नारदी का पता नहीं है और देखो तो तुम्हारी जैसी भोली भाली सुलक्षणा कन्या को उन्होंने बावरी बना दिया बावरे वर्ग की प्राप्ति के लिए इतना कठोर तप कर रही हूँ और देखो जिनका नाम ही बामदेव है वो दक्षिण देव नहीं है बाम देव है कौन समझावे इन्हें बाम सहज बाम देव वो तो उल्टे ही हैं तीन के बामांग बाम देव के बामांग में बैठकर कर बिगरे कुल कानी जू तुम्हारे कुल की भी गरिमा घट जाएगी हाँ अब सब कुछ सार्थक हो सकता है अभी भी उप समय है अवसर है नारायण नागर हरि आगर गुण सागर भर बैठे घर कहिए तो मिलावे जट आनी आप तो घर जाओ ये जिम्मेवारी हमारी ऊपर छोड़ दो घर बुला के ले आएंगे नारायण को और वे तुम्हारा वरण भी कर लेंगे तो श्री पार्वती जी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ वे तत्काल उठके खड़ी हो गई और उन्होंने अपनी सखी जया विजया को कहा सखियों, मैंने इसका अर्घ पाद्यादी के द्वारा इस ब्रह्मचारी का सत्कार किया है तो मैं ही इसको कठोर वचन कहू ये ठीक नहीं है पर तुम हमारे निकट निरंतर रहने वाली हो हमारी सखी हो सहचरी हो तुम्हारा धर्म है जिस क्रिया से मेरे चित्त में उद्वेग उत्पन्न हो रहा है उसको तत्काल दूर कर भगाओ उसको यहां से अरे हमने तो बड़ा सुंदर ब्रह्मचारी तेजस्वी ब्रह्मचारी मानकर स्वागत किया भाई ये ऊट बोले जा रहा है बड़ बराबर बर से बड़ बराबर बर से ब्रह्मचारी सखी बर जो बकवास करे जनी आगे बड़बरबर से ब्रह्मचारी सखी बर जो बकवास करे जनी आगे शास्त्र कहे शिव श्रीपति संतन निंदक के सिर पातक लागे हठ टूटे नहीं तन छूटे भले मन मेरो सदा शिव में अनुरा बटुके कटुबेल सुने नहीं जात कहो मम आगे ते थे भागे ये ब्रह्मचारी बड़ा बरबर है अब ये ज्यादा बकवास मेरे सामने न करे इसको जल्दी यहाँ से विदा कर दो क्यों वेद शास्त्र एक स्वर से कह रहे हैं भगवान शिव की निंदा भगवान श्री राम कृष्ण नारायण की निंदा उनके प्राण प्यारे भक्तों की निंदा करने वाला तो महापापी है ही श्री हरि हर और संत इनकी निंदा सुनने वाला भी महापापी है वो ही उसको भी पाप लगता है ये निंदा कर रहा है और हम सुने, हम सुनेंगे हमको पाप लगेगा इसलिए सद्या इसको यहां से विदा कर दो और अभी ऋषि आए थे वो ऐसी अट्टपट्ट बोल रहे थे चले गए अभी आ गया पता नहीं हमारा भाग्य कैसा है हठ छूटे नहीं तन छूटे भले हट नहीं छूट सकता भले ही सभी छूट जाए मन मेरो सदा सदाशिव में अनुरागे मेरा मन तो सदा सदाशिव में लग गया इस बटुके कटु बहन हमसे सुने नहीं जा रहे हैं तखियो उसको जल्दी यहां से गिरा पर ये तो साधारण ब्रह्मचारी थे नहीं जो डर डर के भाग जाए वे मुस्कुराए बोले अरे क्रोध तो तप का बड़ा विघातक कहा गया है आप इतने जल्दी गरम हो गई अरे हम किसी की बुराई निंदा थोड़ी कर रहे हैं हमको तो करुणा उत्पन्न हो गई आपको देख के दया आ गई और आप उसका अनुचित अर्थ लगा रही है हम तो तुम्हारा हित करने आए और तुमको हित की बात अच्छी नहीं लग रही क्या कहा ग्रह्मचारी जी मन माने तो मानो हमारी उमा हित की बर्बाद तुम्हें हित की उत्तम बात हम बता रहे स्वार्थ को नहीं, नहीं। ले हा अवधूत कहावे तुम राजकुमारी महासुकुमारी पुरारी बरे कछुका सुख पाव भल कौन कहे सहसाठ खान लहे दुख पाछे पछितावे देखो शंकर जी तो महाअवधूत हैं। हमारे मन में स्वार्थ का लेश भी नहीं है हम तो पूर्ण पूर्ण रूप से तुम्हारे परम शुभ चिंतक हैं तुम राजकुमारी हो अत्यंत सुकुमारी हो शिवजी का वर्णन करने से तुम्हें क्या सुख मिलेगा और इस विवाह को कोई भला नहीं कहेगा अच्छा नहीं कहेगा काम वही अच्छा होता है जिसको 10 आदमी मिलके कहें बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा सब कहेंगे देखो कहा कितनी सुंदरी राजकुमारी कन्या और कहा ऐसे अवधूत योगी शिव ये तो जोड़ी अच्छी नहीं है अच्छा लोग नहीं मानेंगे और तुम इस हट से मान लो शिवजी को प्राप्त भी हो गई शिवजी ने तुम्हारा पाणी कर भी लिया तो गुजारा होना नहीं आ हमसे अभी सुन लू और बाद में तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा तो बाद में पश्चाताप करना पड़े इसके अपेक्षा अभी सावधान हो जाओ पार्वती जी ने कहा नहीं माने कही खाने वृा सुननी हमको नहीं बात तुम्हारी तुम्हारे ही हो शिव अगुनगे बुन हमरे अहमरे प्राण पुरारी तुम क्यों व्यर्थक करते हो हमें तुम्हारी बात नहीं सुननी और देखो हमारा तो शिवजी के चरणों में अनुराग है अब वे भले ही अवगुण के ही भंडार क्यों न हो पर मेरे तो प्राणेश्वर हैं मेरे सर्वेश्वर हैं मेरे आराध्य हैं मेरे प्राण सर्वस्व जीवन सर्वस्व हैं इसलिए मैं अपने सुख के लिए या उनकी कोई विशेषता देखकर उनका कोई विशेष गुण देखकर नहीं मैंने उन्हें स्वीकार कर लिया और मान लो तुम्हारी ही बात सही है तो विधाता ने हमारे भाग्य में शिवजी को ही बर रूप में मान लो लिख दिया तो लिखित विधि ललाटे प्रोजितुम का समर्था मान लो आप विधाता की लिपि बांच रहे हो जो हमारे ललाट पर लिखी भई है तो आपके कहने से वो पूछेगी तो नहीं धुलेगी तो नहीं क्यों व्यर्थ में श्रम कर रहे हो और भाग्य लिखो विधि जो तुम मिलेगो कही न हे ब्रह्मचारी मैं अपने मार्ग पर चल रही हूँ और तुम अपने मार्ग पर चल, तुम आगे जाओ यहां से पधारो। मैं तो जाती चली अपने पथ पे, शिवजी के चरणों की ओर मैं जा रही हूं तुम हू अपने मग जा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी जी थोड़े और कठोर हो गए शिवपुराण में लिखा है बोले अच्छा इतना अधिकार आपको प्राप्त हो गया इतनी तपस्या हो गई कि सारा बन ही तुम्हारा हो गया अरे तो सब तपस्वियों का समान इस पर अधिकार है हम कोई आए हैं खड़े हैं और तो चले जाओ यहाँ से यहाँ आपका है क्या जो हम यहाँ से चले जाए अरे हम तपस्वी ब्रह्मचारी हम हैं हमको भी आश्रम अच्छा लगा हम यहाँ रहेंगे हट पूर्वक हमको यहां से हटाऊंगी खड़े हो गए यहीं रहेंगे हम और तो हमारे जो मन में आएगा सो हम कहेंगे इतना सुनते ही पार्वती जी ने अपना कमंडल उठा लिया और सखियों से कहा कि चलो अब ये स्थान तप के योग्य नहीं रहा कहीं अन्यत्र चलकर तप करेंगे इन ब्रह्मचारी जी को ही अखंड ध्रूणा रमाने दो तो अब हम चले हल जैसी आगे बढ़ने लगे तत्काल भगवान शिव ने हाथ पकड़ लिया धन्य बोलो भक्तवत चलो भगवान छदेश समाप्त तो हो गया साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए निष्ठा देखी अनन्य दृढ़ निष्ठा देखी अन्य दृढ़ लखी अगा अनुराग शद्मवेश शद्मवेश त्याग दिया, और बोले तुम्हारी निष्ठा पर मैं बिक गया अब तुम्हें जो मन में आवे गए सु वरदान मांग लो ये तो मेरे प्राणेश्वरी थे मैंने इतनी कठोर वाणी इनको कह डाली बड़े संकोच में पड़ गई नेत्र थोड़े झुक गए लज्जा के कारण सिर झुका कर बोली करुणा कर्म पूर्वले सब अपराध विचार दासी कर निज चरण में कीजिए अंगी कार आप अपनी दासी हमको बना दे शंकर जी ने कहा कि हम तो तुम्हारे प्रेम में बिक गए हैं तुमने हमको हम ही आज लगी कनौड़ काहुन की ने पार्वती तप प्रेम मोल मुहि ली ने पार्वती मंगल में गोस्वामी जी कह रहे हैं आज तक किसी ने ऐसा प्रेम हमसे नहीं किया हे पार्वती जैसा प्रेम तुमने हमसे किया तुमने अपने प्रेम से मुझे मोल खरीद लिया मैं बिक गया मैं तुम्हारे प्रेम का कनौड़ हो गया मैने ऋणिया हो गया कर्जदार हो गया तुमने तप के मोल से तप और प्रेम के मोल से मुझे खरीद लिया अब तुम जो कहोगी मैं उसकी पूर्ति के लिए एकदम तत्पर हूँ अब विलम्ब मत करो यह सुनकर के पार्वती जी ने चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि भगवान मैं तो मेरा तनमन प्राण सर्वस्व आपके चरणों में न्योछावर है बस आपकी चरण सनिधि हमें चाहिए शंकर जी ने कहा कि हम तो अवधूत योगी भी छह हमने बोल दिया तो बोल दिया लाओ अभी पानी ग्रहण कर लेते हैं हाथ ही तो पकड़ना है अभी पकड़ लेते हैं तुम तो सदा सर्वदा से हमारी हो तुम्हारा अभी पाणिग्रहण ग्रहण कर लू हाथ शंकर जी ने आगे बढ़ाया पाणिग्रहण के लिए पर्वत राज नंदिनी भगवती पार्वती जी ने हाथ पीछे खींच लिया और प्रणाम करके कहा हे प्राणेश्वर यह सर्वथा सत्य है कि आप सदा सर्वदा से मेरे स्वामी हैं और मैं सदा सर्वदा से आपकी चरण सेविका हूं प्रियतमा हूं और आगे भी रहने वाली हूं हमारा आपका विछोह कभी होता नहीं है ये जो वियोग है ये लीला है पर भगवान इस समय ऐश्वर्य की लीला नहीं इस समय माधुर्य की लीला हो रही है मैं अजन्मा होती हुई भी अजा होती हुई भी हिमालय की नंदिनी पुत्री बनकर उत्पन्न हुई हूँ मैना की पुत्री बनकर उत्पन्न हुई हूँ तो इस जन्म में यह मेरा जन्म भारत माता की गोद में हुआ है भारत वर्ष की पवित्र धरती पर हमारा जन्म हुआ है और भारतीय कन्याओं के लिए बहुत ध्यान से सुने ये बात जो पार्वती जी कह रही हैं, भारतीय कन्याएं वो कभी स्वयं वरा नहीं हुआ करती हैं, वे सर्वथा अपने को अपने पिता माता की इच्छा के अधीन समझती हैं। उनमें ये भाव कभी नहीं होता कि हम तो अपने अब हमारी नौकरी लग गई जॉब लग गया अब मैया बाप से क्या लेने देना हम अपने जीवन का फैसला हम खुद कर सकते हैं ऐसा विचार भारत की कन्याओं में नहीं होता है और यदि किसी भारतीय कन्या में ऐसा विचार है तो वह भारतीय कन्या कहलाने के योग्य नहीं है भारतीय कन्याएं कन्याए अपने माता पिता की आज्ञा के उनकी इच्छा के अधीन होती हैं अभी एक घटना आई थी दो तीन दिन पहले की बात है समाचार पत्र में कि किसी यवन कुल में उत्पन्न स्त्री ने वृंदावन वास कर लिया ब्रजवास कर लिया और वह अपने को मीरा कहने लगी पूरी तरह उसने अपने को हिंदू धर्म में परिणित कर लिया तो जो पत्रकार महानुभाव थे वो उधर मेरठ साइड की कहीं की थी वो उधर गए उसके यहाँ तो जैसे ही उन लोगों ने साक्षात्कार के लिए कि तुम्हारी लड़की वहाँ इस तरह से हिंदू बनकर के वो भजन कर रही है ब्रिज में तो वो सबके सब टूट सब पड़े उन पत्रकारों के ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं मेरी कोई बेटी नहीं है जो हमारी विचारधारा को न माने वो हमारी बेटी नहीं है और हमारी बेटी मर गई हमारी होगी भी तो वो मर गई इंतकाल हो गया उसका मेरी बेटी नहीं है उन्होंने कह दिया हमारे जितना परिवार इतना ही है, उसको हम अपना कुछ भी नहीं मानते भगा दिया उन लोगों को वहां से ये घटना अभी तीन चार दिन पहले आई इससे सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक समाज हुआ है जो भारत की मिट्टी में पैदा हुआ यहाँ का अन्न जल खा रहा है और उसके पूर्वज सब हिंदू ही थे लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में मुसलमान बनने के बाद यदि उनके परिवार की कोई बेटी इधर रसखान के पद चिन्हों पर चलने लग गई तो उन्होंने उससे अपना सारा संबंध समाप्त कर दिया और यहाँ अच्छे अच्छे उच्च कुलों की लड़कियां मुसलमानों के साथ भाग रही हैं, ऊट संबंध हो रहे अंतर जाती विवाह तो हो रहे है अंतर धर्म वाले विवाह हो रहे हैं और फिर भी लोग बेटी को अरे हमारी बेटी है हमारे दिल का टुकड़ा है उसको हम छोड़ नहीं सकते और धीरे धीरे उस संबंध को स्वीकृति मिल जाती है उस संबंध की जो स्वीकृति है वो समाज में अनाचार को स्वेच्छाचार को निरंकुशता को बढ़ाने वाली है इसलिए हम बहुत विनम्र भाव से प्रार्थना करेंगे आपका बेटा हो या बेटी हो यदि वैदिक सनातन धर्म की परंपराओं का मर्यादाओं का वह निर्वाह नहीं करती मनमाना करता है बेटा या बेटी तो तत्काल उसका त्याग कर देना चाहिए यदि आप त्याग नहीं करेंगे तो उसके पाप के कारण आपको भी नरक जाना पड़ेगा हमारा सनातन धर्म स्वीकृति नहीं देता वे तो अपनी बात पे अड़े हैं हमारी यहां ये हो रहा है एक उच्च परिवार की लड़की एक मुसलमान के साथ विवाह करना चाहती थी उसके मैया बाप यहां लेके आए जुड़े हुए लोग सत्य घटना है मदन मोहन जी और वो भी बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र की कोई दिल्ली बंबई की नहीं आकर उनके मैया बाप ने रोते हुए कहा कि महाराज ये जहर है जहर किस लिए बोले हम जहर खा के मरेंगे भैया यहाँ मत मरो मलुपीठ में हाँ नहीं यहाँ लेने के देने पड़ जाए पुलिस आ जाए यहाँ मत मरो ये लड़की अपनी हट छोड़ नहीं रही है मैं उसी शहर में रहता हूँ सोने चांदी का हमारा काम है और ये लड़की मुसलमान उसी शहर में मुसलमान के लड़के के साथ ही ब्याह करेगी हम समाज में मुंह कैसे दिखाएंगे आप कृपा करके समझाइए। मैंने बहुत प्रेम से समझाया उसको मैया बाग थे लड़की थी उस समय हम इधर रहते थे इस कमरे में तो उस लड़की ने कहा कि अब कोई मरे जिये इससे मुझे कोई तो लेना देना नहीं है मैंने जो फैसला कर लिया तो कर लिया मैंने मैया बाग जहर खाके मैंने तो मर जाए हमने कहा फिर भी आप बेटी के लिए रो रहे हो ये आपको कहती कि मर जाओ कह भी उसने कह मर जाओ जहर खाओ मरो फिर भी आप इसको बेटी मान रहे हैं अपनी कानूनी तौर से उसको घर से निष्कासित करके उसका अधिकार समाप्त कर देना चाहिए लेकिन नहीं थोड़े दिन बाद फिर सब हो गए ठीक हो गए उसने अपने मन की कर ली फिर ठीक हो गए इससे समाज को क्या संदेश जाएगा मैं अपने माता पिता के अधीन हूं पार्वती जी ने कहा यद्यपि माता पिता की आज्ञा से ही गुरु महाराज की आज्ञा से ही आपको पति रूप से प्राप्त करने के लिए मैंने कठोर तप किया लेकिन बिना माता पिता के कन्यादान किए बिना यदि मैं आपका हाथ पकड़ लूंगी तो इससे एक गलत परंपरा स्थापित हो जाएगी इसलिए भगवान मेरी प्रार्थना तो है कि शास्त्र की बनाई हुई मर्यादा के अनुसार पूरी बरात लेकर आप आवे बरात लेकर आप आवे और विधिवत मेरे पिताजी हाथ में कुश जल अक्षत लेकर के पूगी फल लेकर के स्वर्ण दक्षिणा लेकर के और फिर तुभ्यमहम संप्रद कन्यादान करें कन्यादान का संकल्प करें ये मेरी इच्छा है शंकर जी ने कहा ऐसा ही होगा और एक और मेरी इच्छा है क्या है। पुराण में लिखा है कि पार्वती जी ने कहा कि आप मेरे पिताजी से जाकर मेरा हाथ मांगें ये और करो हाँ कन्या की तरफ से ही विवाह का प्रस्ताव आता है लेकिन आप जाकर मेरी याचना मेरे पिताजी से करें। कैसे हैं भोले बाबा जानते हैं आप महादेव महादेव महादेव एक शंभूप्री तस्या द्वाभ्याम संभू भगवान शिव के द्वार पर जाकर तीन बार कह दे महादेव महादेव महादेव एक बार महादेव कहने से कहते हैं अरे इसने तो हमको खरीद लिया और दो बार और बोल दिया है महादेव महादेव अब तो हम कर्जदार हो गए अब हम इसको बिचारे को क्या दें शंकर जी का स्वभाव है देख ही न सकत दीन कर जोरे किसी को दीन करके के गिड़गिड़ाते हुए देख नहीं सकते शंकर जी अजब दाता हैं शंकर जी इनके जैसा कोई दाता नहीं शिव समान दाता नहीं बहुत प्रसिद्ध है विपति बिड़ार अनहार लज्जा मेरी राखियों वरदा के असवार ऐसा पुराने लोग शंकर जी के सामने जाकर कहते हैं शंकर जी ने कहा यह भी करना पड़ेगा यद्यपि मांगना हमारे संतों के यहाँ जाके मधुपरी तो मांग लेते हैं लेकिन तुम्हारा हाथ मांगना थोड़ा संकोच का काम तो है लेकिन अब हम तो तुम्हारे प्रेम में न्योछावर हो गए हैं तुम जो कहोगे सो करेंगे तो शंकर जी ने एक और अवतार लिया इस अवतार का नाम है नटावतार क्या नाम है नट राज, राज के रूप में भगवान शिव ने अवतार लिया भगवान शिव के अनेक स्वरूप हैं। उनमें यह नटावतार है एक विलक्षण नट के रूप में हिमालय के महल में भगवान शिव पहुंचे। इस विलक्षण वेशधारी नट को देखकर के हिमालय को बड़ा आनंद हुआ बोले ऐसा नट आज के पहले कभी नहीं देखा पार्वती जी सप्तर्षियों ने हिमालय को काय हिमालय पार्वती जी को घर ले गए है और सखियों के बीच में पार्वती जी बैठी हैं और उनकी माता भी बैठी हैं हिमालय भी बैठे हैं सभी नागरिक बैठे हैं और भगवान शिव नृत्य कर रहे हैं दिव्य वाद्य बज रहे हैं, आकाश से दिव्य वाद्यों की ध्वनि आ रही है वीणा मुरज मृंग आदि वाद्य बज रहे हैं ये तबला हारमोनियम ये प्राचीन वाद्य नहीं है ये आधुनिक वाद्य है पर जो हमारे शर्मा जी मथुरा वाले बजा रहे हैं ये प्राचीन वाद्य है सितार ग्रंथों में लिखा है विपंक्षी सातु तंत्री ही, ही सप्त भी परिवादनी पांच तार हों तो विपंची का उसको कहते हैं और सात तार हों तो उसको परिवादि माने वीणा इसी को सरस्वती वीणा भी कहते हैं और ये तो बड़े गुणी व्यक्ति हैं शर्मा जी ये भारतवर्ष के सबसे बड़े वीणा वादक पूज्य गुरुदेव डी आर स्वामी श्री पार्वतीकर महाराज से आपने वीणा की शिक्षा ली है स्वयं बादन भी सिखाते हैं, गायन भी सिखाते हैं और सितार तो आपका मुख्य है ही है और इस समय श्री मलुकदास वीणा बाबा संगीत विद्यालय के ये गुरुजी हैं, प्राचार्य हैं, इनके ही मार्गदर्शन में अनेक विद्यार्थी और बहुत सुंदर संगीत की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अभी इस बीच में एक दिन विद्यालय की प्रस्तुति भी होनी है विद्यालय के छात्रों की संगीत की प्रस्तुति भी होनी है आपके पुत्र भी पढ़ा रहे हैं संगीत और आप स्वयं भी पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे गुणी व्यक्ति हैं श्री वृन्दावन बिहारी लाल तो वीणा मुरज मृदंग आदि दिन वाद्य बज रहे हैं नट राजराज भगवान शिव नृत्य कर रहे हैं सब प्रसन्न हैं, नृत्य संपन्न हुआ और उस नृत्य के पश्चात हिमालय ने कहा कि हे विलक्षण नट हमने आज तक ऐसा संगीत ऐसा मधुर नृत्य ऐसा मधुर गान सुना नहीं हम अत्यंत प्रसन्न हैं, मेरी पुत्री पार्वती अत्यंत प्रसन्न है सभी प्रसन्न हैं। तो मुंह मांगा इनाम हम तुम्हें देना चाहते हैं क्या पुरस्कार तुमको चाहिए कितना सुनते ही का महाराज आप दे नहीं पाओगे अरे नहीं सब कुछ दे देंगे हीरा मोती पन्ना पुखरा जवाहरात सोना चांदी पांच पटम्बर जो चाहिए सो ले जाओ बोले सब हमको नहीं चाहिए हम तो फक्कड़ हैं कैलाश में रहते हैं हमको इन सब की आवश्यकता नहीं है फिर क्या देंगे आप कहेंगे तो मैं प्राण भी दे दूंगा तुम्हें बोले प्राण की जरूरत नहीं है मैं तुम्हारी प्राण प्रिय पुत्री का हाथ मांगता हूँ कितना सुनते ही हिमालय की त्योरी चढ़ गई अरे ये नट नाचने जाने वाला मेरी पुत्री का विवाह शिवजी के साथ होगा और ये उनका हाथ मांग रहा है जैसे ही क्रोध किया तो भगवान शिव अंतरधान हो गए और उसी समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और वाद्य बज रहे थे एक विलक्षण दृश्य उपस्थित हुआ लक्ष्मी जी के साथ नारायण भगवान नाच के चले गए सरस्वती जी के साथ ब्रह्मा जी नाच के ये क्या हो रहा है मेरे आंगन में सभी ब्रह्मा जी विष्णु भगवान अपनी देवराज इंद्र सचिव के साथ नाच के चले गए कामदेव रति के साथ नृत्य करके चले गए ये क्या हो रहा है ये बड़े बड़े ऋषि भी नाच नाच के यहाँ से जा रहे हैं क्यों जिस दरबार में भोले बाबा ने नृत्य किया वहाँ सब नृत्य करना चाहते हैं अब तो भेद खुल गया आकाशवाणी हुई पर्वतराज तुम भाग्यशाली हो तुम्हारी पुत्री का हाथ मांगने वाले साक्षात भूत भावन भगवान शिव ही नटवेश में उपस्थित हुए थे ऐसे बड़े सुंदर सुंदर चरित्र हैं बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम अब इधर आगे का चरित्र मन फिर करी तब संभू सुजाना लगे करण रघुनायक ध्यान मन को स्थिर करके भगवान श्री राम जी का ध्यान करने लगे उसी समय एक तारकासुर नाम का भयंकर असुर हुआ इस तारकासुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वर मांग लिया इसकी भूजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा हुआ था संपूर्ण लोक लोकपालों को उसने जीत लिया संपूर्ण देवता अपने अपने लोको से निष्कासित होकर के और ऐसे ही मेघ मंदरा की कंदराओं में अपना जीवन निर्वाह करने लगे हाहा मच गया और इसने वर भी विचित्र मांग लिया था इसने वर मांग लिया था कि भगवान शिव के शुक्र से उत्पन्न जो बालक है वह मेरा वध करेगा और पुराणों में तो यहां तक लगा छठे दिन की आयु में कार्तिकेय छह दिन के थे उसी समय उन्होंने इसका वध किया छह दिन की आयु उसकी अवस्था भी छह दिन की ही होनी चाहिए इतना प्रतापी असुर यद्यपि ब्रह्माजी उसे नष्ट कर सकते थे शिवपुराण में लिखा है कि ब्रह्माजी जी तारका सुर का विनाश कर सकते थे उसने ब्रह्माजी को भी बहुत दुखी कर दिया था पर ब्रह्माजी ने उसको नष्ट नहीं किया इस संबंध में शिवपुराण की ही पंक्ति है विषवृक्षों की संबद्ध स्वयं छे प्रथम इसको हमने पहले पढ़ा था व्याकरण की पुस्तक में लेकिन ये पंक्ति हमको शिव पुराण में मिली ये शिव पुराण की पंक्ति ब्रह्मा जी की ब्रह्मा जी ने कहा सज्जन पुरुष किसी वृक्ष को लगा दिया उन्होंने अब वृक्ष को सींचने लगे बाद में जब उसमें फल लगे तो प्रमाणित हुआ ये तो विश्व वृक्ष है अरे तो इसका कोई फल खाएगा तो मर जाएगा काट दो इसको बोले हम काटेंगे नहीं हमने सींचा है हमने इसको बड़ा किया है अब भले ही कोई मरे जिये पर हमारे हाथ से लगाया हुआ जहर का ही पेड़ क्यों ना हो हम इसको काट नहीं सकते ब्रह्मा जी ने कहा ये सिद्धांत खंडित हो जाएगा इसलिए भगवान शिव के पास जा करके याचना की आप सुन ही चुके हैं कि आप जाहु विवाह शैलजी राम जी ने तो कही देवताओं ने भी कहा कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं आपकी बरात में जाना चाहते हैं अब इधर शंकर जी तो समाधि में बैठ गए और पार्वती जी तपस्या करके चली गई अपने घर और भोले बाबा तो समाधि में बैठ गए अब इनकी समाधि लगती है तो दो चार छह दिन की समाधि तो होती नहीं सतासी सतासी हजार वर्ष तक समाधि में बैठे रह जाते हैं। तो इतनी मार तो खा चुके हैं तारकासुर की और कितनी मार खाएंगे और कितना उपद्रव उसका सहन करेंगे इसलिए बड़े विकल्प थे देवता और देवताओं ने निश्चय किया ब्रह्मा जी के साथ बैठ करके और काम देव को शंकर जी के पास उनके मन में शोभ उत्पन्न करने के लिए भेजा कि जिसमें शंकर जी के मन में विवाह की कामना उत्पन्न हो जाए वो तपस्या छोड़ के ब्याह कर ले जल्दी बालक हो जाए और तारका का बद हो जाए हम लोग निरापद हो जाए कामदेव की स्तुति की गई, कामदेव प्रकट हो गया और कामदेव के सामने प्रस्ताव किया कि शंकर जी के पास तुमको जाना है शामदेव ने कहा ये मत कहो शंकर जी के पास जाना है ये कहो मरने जाना है क्यों बोले वो प्रलय करें हमें पता पहले से ही है कि हमको आप सब भेज तो रहे हो धार पे चढ़ा तो रहे हो पर हम लौट के आने वाले नहीं है ये हमको पक्का विश्वास है हमारी कुशल नहीं है लेकिन फिर भी हम तुम्हारा काम करेंगे क्यों क्योंकि वेद ने कहा है परोपकार सबसे बड़ा धर्म है का परम धर्म उपकारा परहित लाग तजय जो देही संतत संत प्रशंसा ही दूसरे के उपकार के लिए जो अपने देह का त्याग करता है संतों की सभा में उसकी प्रशंसा होती है अब यहाँ एक बात समझना है परोपकार की दुहाई दे रहे हैं कामदेव के देवताओं का हित हो जाएगा परोपकार तो है पर एक बड़ी सूक्ष्म बात है यहाँ एक दृष्टि से देखें तो पर है और दूसरी दृष्टि से देखें तो कोई महापुरुष भगवत भक्त भजन में लगा है तपस्या में लगा है उसको भगवान की स्मृति कराना ये तो सबसे बड़ा उपकार हुआ और उसके मन में क्षोभ उत्पन्न करके भगवान की विस्मृति करा देना ये उपकार है की अपकार ये तो बहुत बड़ा उपकार हुआ तो देवताओं का हित पर एक महान भक्त का तिरस्कार उसको भगवान की विस्मृति कराने का दुष्ट इस बात पर विचार नहीं आया भैया भजन में बिघने डालने हम नहीं जाएंगे तुम कष्ट भोग रहे हम भी तो कष्ट भोगे हम भी तो देवताए प्रतीक्षा करो इतने दिन सहा तो थोड़े दिन और सहलो लेकिन जब किसी की बहुत बड़ाई की जाती है और उसको कह जाते चढ़ जा बेटा सुली पर भगवान तुम्हारा भला करें तो बस वो फिर चढ़ ही जाता सुली पर अब तो ये नट वाले खेल कम होते हैं पहले गांव-गांव में भी होते थे नट के खेल भालू लेके आते बंदर लेके आते मदारी और आते थे तो विचित्र विचित्र कर्तव्य दिखाते थे गांव में पहले तो वो छोटा बच्चा आंख पे पट्टी बांध के रस्सी पे चलता और वो नीचे से ढोल बजा कर बह बेटा बाह बेटा बाह बेटा बाह बेटा नहीं बाह बेटा क्यों कर रहा भाई और नेक चूके तो क्या हालत हो बेचारी छोटे बच्चे की लेकिन ऐसी बाह बेटा करके लोग चढ़ा देते हैं धार पे ऐसे ही कामदेव को भेज दिया और तो कामदेव ने समझ लिया कि मेरा मरण है और अब जो मरनाई है तो कायर की तरह क्यों मरना पूरा अपना प्रभाव दिखा करके तब मैं अपने देह का त्याग करूंगा कामदेव ने अपने प्रभाव का विस्तार किया महाराज जी गोस्वामी जी ने कहा है कि कामदेव के कोप करते ही छन मिटे सकल श्रुति सेतु वेद के सदाचार के जितने पुल बने हुए थे ना वो सब धराशाई हो गए टूट गए उसके कोप से ब्रह्मचरि व्रत संयम धीर धैर्य धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य ये सब के सब भाग गए मैदान छोड़कर भाग गए कामदेव का जब प्रचंड प्रभाव हुआ भाग्य विवेक सहाय सहित सुसुवत सुवी करनाथ तो ता कर धन धरा गोपी कर धन तो कर विवेक तो तो अपनी सेना के साथ भाग गया सदग्रंथ जो ब्रह्मचर्य सदाचार के सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करते थे वो पर्वतों की कंदराओं में जाकर छिप गए पता नहीं अब क्या होने वाला है कामदेव ने अपने हाथ में धनुष उठाया प्रचिंता खींची और जैसे ही सरसंधान का विचार किया जितने पुरुष नामधारी स्त्री नामधारी थे वो सबके सब काम बस हो गए कहा तक कहें वृक्ष और बेल ये परस्पर एक दूसरे से संगम करने लगे नद और नदिया ये संगम करने लगी ताल तलैयों का संगम होने लग गया श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं जहाँ जड़ सृष्टि की जड़ प्रकृति की ये दशा हुई वहाँ चैतन्य कहा तो कहना क्या पशु पक्षी आकाश के जीव जल के जीव थल के जीव सब काम बस हो गए काम देव ने सबको अंधा कर दिया देवता धनुज मनुष्य किन्नर नाग प्रेत पिशाच भूत बेताल तुलसीदास जी कहते इनकी बात तो हमको कहने ही नहीं क्योंकि इनके दशा कहूं कहूँ बखानी सदा काम के चेहरे जाने ये तो काम के ही चेहरे हैं। बोले ये हैं तो और बड़े बड़े महात्मा कहते सिद्ध विरक्त महामुनि योगी से पिता बस भयोगी बड़े बड़े सिद्ध बड़े बड़े विरक्त बड़े बड़े महामुनि योगी वे भी काम के अधीन हो गए और विराह बस भये वियोगी वे भी स्त्री के वियोग का अनुभव करने लगे जिन ज्ञानियों को सारी सृष्टि सर्वं खलविदम ब्रह्म इस रूप में अनुभव में होती थी तो वो सारा जगत नारीमय देखने लग गए स्त्रिया पुरुषमय जगत देखने लग गई और पुरुष स्त्री में जगत देखने लग गए लेकिन यहाँ बड़ी विलक्षण बात गोस्वामी जी ने कही देव दनुज नर सब काम के चेहरे हैं बड़े सिद्ध तपस्वी जोगी भी कामवश हो गए लेकिन विशुद्ध भगवान के भक्त काम बस नहीं हुए ये ऊंची बात जिन्हें भगवान की रसरूपा प्रेम रक्षि भक्ति प्राप्त हो चुकी है वे भाग्यशाली जीव उन पर काम देव का प्रभाव नहीं हुआ ये सबसे ऊंची बात इसका मतलब है ज्ञान आदि जितने साधन है उनकी महिमा है पर उनके ऊपर प्रभाव काम का पड़ सकता है पर भक्ति के ऊपर काम का प्रभाव नहीं पड़ता भक्ति ही ऐसी है जिसके आगे विकार घुटने टेक देते हैं श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर के चरित्र में हम लोग पढ़ते सुनते देखते हैं कि दुष्टों ने एक अत्यंत रूपवती को उनको पथभ्रष्ट करने के लिए भेजा था लेकिन तीन दिन में उसका अंतकरण परिवर्तित हो गया और वो चरणों में नतमस्तक हो गई ठीक ऐसे ही भक्तराज नरसिंह मेहता के पास भी यही षडयंत्र किया था और उस में उनका बड़ा भाई भी सम्मिलित था सारंगधर कितने दुख की बात है बंसीधर वो भी सम्मिलित था और वहां भी उस पतिता के जीवन में परिवर्तन हो गया वो परम भक्ता हो गई जय उदा उदा भैया उदगावी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे धरी न धीर सबके मन मनुष्य जरे जे राघुरी से ते उबरे तेल भगवान ने जिसको बचाया वो बच गया वो तीनों काल में बच गया एक संत के जीवन की सत्य घटना है और ये सुनकर आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन एक सत्य घटना बिल्कुल सत्य घटना सुना रहे हैं आपको श्री हरे बाबा के जीवन की घटना है दो देविया थी उनका कोई दैवी कार्य बाबा को बनारस में जाके कराना था कोई दुर्गति को प्राप्त हो गया था उसका कुछ कर्मकांड कराना था उन बाइयों से ही संबंधित था तो बाबा ने महाराज जी को कहा महाराज जी ने व्यवस्था जुटाई और बाबा तो परम निर्मल भाव वाले थे बाबा उनको लेके दोनों भाइयों को लेके चले बनारस घूमते फिरते गए बाबा ने ये परवाने कि लोग क्या कहेंगे बाबा जी भाइयों को लेके घूम रहा ये परिवार उन्होंने नहीं की तो एक गांव में एक जगह रुके वहां पहले रुकते भी थे बाबा वहां रुके तो मंदिर था एक कमरा था तो बाबा ने उनको कहा देवियों को कि तुम कमरे में सो जाओ स्त्री शरीर है और थोड़ी ठंड थी तुम कमरे में सो जाओ और ठंड है लेकिन हमको ठंड का अभ्यास है सहने का हम बाहर बरंडा में सो जाते हैं बाबा बरंडा में सो गए तकथत्था पड़ा हुआ उस पर सो गए तो अर्धरात्रि को बाबा ने क्या देखा वो दोनों देवियां उनके आसपास में आके चिपक के लेट गईं। बाबा को बड़ा अस्वाभाविक रहा अरे अरे भाई तुमको वहाँ सुनाये यहाँ क्या बाबा यहाँ जंगल है शार बोलने बहुत डर लग रहा है बाबा कुछ नहीं बोले सीधे लेटे रहे एकदम जैसे कोई मुर्दा पड़ा हो बाबा तो सोते बहुत कम थे नाम निरंतर उनका चलता था महामंत्र निरंतर चलता था बाबा लेटे रहे समय से बाबा उठ गए स्नान ध्यान किया उन्होंने भी स्नान किया बोले बाबा फिर तो लोग आ जाएंगे एक सपना हुआ हमको तो। बाबा बोले क्या सपना हुआ बोले हम दोनों को एक साथ ही सपना हुआ क्या सपना हुआ बोले आप पूर्व जन्म में हमारे पति थे क्या कहा देखो विचित्र स्थिति और पूर्व जन्म में तुम हमारे पति इसका मतलब है कि अब भी तुम हमें स्वीकार कर सकते उसी भाव से तो बाबा बोले बाबा बिनोदी भी बहुत है। बोले हाँ मुझे भी सपना हुआ आपको क्या सपना हुआ बोले हम पति तो थे तुम्हारे पूर्व जन्म में पर हम आदमी नहीं थे हम गधा थे और तुम गधी थी दोनों हम गधा थे और तुम दोनों गधी थी पर हम तो भगवान की दया से साधु हो गए हैं अब हम पर किसी का माया जाल चलने वाला नहीं पर तुम अभी भी गधी की गधियों जिसकी दुर्गति के लिए अनुष्ठान हो रहा है उसकी दुर्गति तुम लोगों के कारण हुई और अब हमारे ऊपर तुम प्रभाव डाल रही हो अपना बाबा ने उठाई लाठी चरणों में पड़ गई आप लोग कहेंगे कैसी बातें आप यहां सुना रहे हैं इसका प्रयोजन क्या है हम ये कहना चाहते हैं कि आप इसको हल्की बात मत समझिए एकांत निर्जन स्थान हो युवा सुंदर शक्ति युक्त शरीर हो और युवती स्त्री शरीर से स्पर्श करके हो और फिर भी मन में विकार पैदा न हो ये महा महिमा में महामंत्र श्री हरिनाम की कृपा है इस कलयुग में ये भगवान के भजन की महिमा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, राम।, राम। दादाजी दाऊ जी के अन्न से भी है दाऊ जी का प्रसाद लेके आए हाँ हाँ बड़ी कृपा है ठाकुर जी की हम तो कहीं नहीं जा पाते सब जगह से ठाकुर जी अपना प्रसाद भेज देते हैं ब्राह्मणों के माध्यम से भगवान की बहुत कृपा है तो ये ये शोर था बहुत मननीय है धरी नकाहू धीर सबके मन मन सिज हरे जेरा खे रघु ते उड़े थे ही काल भगवान जिनकी रक्षा करते हैं वो उभर जाते हैं भगवान किसकी रक्षा करते हैं बोलो भाई है अरे भक्त की तो करते ही हैं किसकी रक्षा करते हैं बहुत छोटे बच्चे की रक्षा भगवान कहते हैं करूं सदा तिर खे आशय यह है कि जैसे छोटा बालक उसकी सर्वस्व माँ ही है माँ को छोड़ के किसी दूसरे का सहारा नहीं ऐसे शिशु के समान जो सर्वथा ठाकुर जी के ऊपर आश्रित तो हो जाता है उसकी रक्षा करते हैं और जो ज्ञानी भक्त हैं ना भगवान के जो बड़े भक्त हैं वो तो समझदार है उनको भगवान ज्यादा हाथ हाथ पकड़ते है वो तो अपने आप जानते हैं छोटा बच्चा जानता नहीं कि आग है कि पानी है यहाँ गिर जाएंगे यहाँ डूब जाएंगे यहाँ जल जाएंगे तो छोटे बच्चे को माँ की रक्षा करनी पड़ती है ऐसे ही ठाकुर जी के सामने सदा शिशु के जैसे बालक के जैसे रहो बस ठाकुर जी के ऊपर आश्रित होकर के रहो ये भाव वहाँ कोई विकार नहीं आ सकता है और महाराज जी शिवजी के पास ये तमाशा दिखाकर कामदेव चला गया और स्थिति फिर यथावत हो गई शांत स्थिति हो गई जैसे किसी का नशा उतर जाए मद उतर जाए ऐसी स्थिति हो गई जाकर भगवान शिव को देखा भगवान शिव सम्भवी मुद्रा में बैठकर नाम नाम का जप कर रहे हैं ध्यान समाधि में हैं और उसी समय कामदेव ने एक आम के वृक्ष पर चढ़ करके उसकी झुरमट शाखा से और अपने धनुष पर प्रत्या खींच करके बाणों का संधान किया अतिरिक्त ताकि श्रवण लगी ताने तान तक दोरी खींच करके बाण मारे पंचशर हैं कामदेव के पांच बाण पुष्प धनवा युद्ध ये सब उसके नाम हैं फूलों का ही धनुष है और पांच उसके बाण हैं और महाराजी पुराणों में लिखा यहां एक प्रश्न है कि ब्रह्मा जी पर काम का प्रभाव कैसे शंकर जी पर काम का प्रभाव कैसे महाराज जी स्पष्ट लिखा है पुराण में जब कामदेव को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया तो उसको शक्ति देकर कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी तुम्हारे प्रभाव से बच नहीं सकेंगे तुम जिस पर चाहोगे अपना प्रभाव डाल सकोगे ये अमोघ बाण है तो अब यदि बाण वह मोघ हो जाते व्यर्थ हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी की बाणी झूठी हो जाएगी इसलिए ब्रह्मा जी की बाणी को सत्य करने के लिए और जब उसने बाणों का प्रयोग किया तो शंकर जी को थोड़ी भीतर से हलचल हुई जैसे ही उनका ध्यान छूटा उन्होंने देखा कि अरे मेरे स्वाभाविक पवित्र चित्त में क्षोभ उत्पन्न करने वाला कौन है चारों और भगवान शिव देखने लगे और उसी समय आम के पत्तों के बीच में छिपा हुआ कामदेव दिखाई पड़ गया सौरभ पल्लव मदन बिलो का भयोकन से उतरे लोका सब शिव शिवन सर नयन उघारा काम भयो जल सारा कामदेव जल करके भस्म हो गया हाहाकार हो गया महाराज देवता बड़े भयभीत हो गए कि अब तो कामदेव ही नष्ट हो गया काम ही नहीं होगा तो सृष्टि कैसे होगी न शंकर जी के अब ब्याह होना न बेटा होना और हमें तो तारका की मार खाने ही पड़ेगी बड़े दुखी हुए देवता असुर बड़े प्रसन्न हो गए काम सुख को ही जो अपने जीवन की बड़ी उपलब्धि मानते हैं, ऐसे जो घोगी पुरुष हैं, वे बड़े दुखी हो गए कि अरे अब ये तो बहुत बुरा हो गया काम कोई जला के भस्म कर दिया कितनी बढ़िया चीज शंकर जी ने जला दी और साधक सिद्ध जोगी वो बार बार साधुवाद देने लगे वो भोले बाबा बड़ा परेशान करता था ये अच्छा किया आपने फांस काट दी खत्म किया बहुत अच्छा हुआ और रति रोते हुए भगवान शिव के सामने पहुंच गई प्रभो मेरे पति का इतना बड़ा अपराध नहीं था वो तो देवताओं की आज्ञा से प्रेरित हो कर के आया अब मैं क्या करूं भगवान मेरे ऊपर कृपा करें भगवान शिव इतने करुणामय हैं को कृपालु शंकर सरिष कितनी करुणा है भगवान शिव में उसको देखकर भगवान शिव व्याकुल हो गए बोले देवी तव तें अब ते रव नाथ कर आज से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा अब बिना शरीर के ये सबके भीतर रहेगा और ये बिना शरीर के ही सबको क्षु करता रहेगा अब इसका नाम अनंग होगा और अब मिलन का प्रसंग सुनो अब देखो ये जो दो चौपाई है मानस जी की इसमें संपूर्ण कृष्ण चरित्र है संपूर्ण कृष्ण चरित्र है। इसका व्याख्यान करो तो पूरी कथा हो जाएगी जब जदुवंश कृष्ण अवतार। हुई हरन महामहिधारा मथुरा लीला हो गई बीच में गोकुल लीला आ गई ब्रजलीला आ गई और अब द्वारिका लीला कृष्ण तनय हुई पति सोरा बचन अन्य था न मोरा पूरा कृष्ण चरित्र मथुरा में आविर्भाव से लेके द्वारिका लीला तक संपूर्ण कृष्ण चरित्र तुम्हारा बेटा तुम्हारा पति कृष्ण का पुत्र बनेगा और फिर तुम्हारा विवाह हो जाएगा शरीर से ही तुम्हें अपने पति की प्राप्ति हो जाएगी धन्यवाद काम को कृष्ण का बेटा बना दिया शंकर जी ने देखो काम तो उनका बुरा करने आया था पर संतों का स्वभाव देखो उसको भगवान का खास बेटा बना दिया प्रद्युमन जी कामदेव है साक्षात भगवान के पुत्र हैं हैं, कृष्ण के पुत्र हैं शिव पुराण में एक प्रसंग और है कि जब शंकर जी का विवाह हो गया आगे की बात है लेकिन अभी कह देते फिर ध्यान नहीं रहेगा तो जनवासे में पार्वती जी के साथ विवाह के बाद एक रस्म होती ना कन्या एक बार जनवासे में आती है ऐसी रस्म होती है तो कन्या आई और वहां स्त्रियों के बीच में केवल पुरुष केवल शिवजी ही हैं और बाकी स्त्री हैं और उन सब देवांगनाओं के देवताओं की स्त्रियों के सबके पति भी थे बाहर से पर उन स्त्रियों में रति भी थी रति ने रोते हुए कहा कि भगवान सब देवता आपके इस जाकी का दर्शन कर रहे मेरा पति दर्शन नहीं कर पा रहा है और मैं पति वियोग का अनुभव करके बहुत दुखी हूं तो भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे पति का कुछ अवशेष है उसने कहा हाँ आपकी तीसरी ने, तीसरे नेत्र की दृष्टि से मेरे पति भस्म हुए थे उनकी कुछ भस्म हमने डिब्बी में रख रखी है मैं निरंतर उसको अपने पास रखती हूँ तो डिब्बी शंकर जी के हाथ में दी शंकर जी ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से उस भस्म को देखा देखते ही कामदेव प्रकट हो गया और कहा ये ब्याह ब्याह तक की सुविधा है रहो साथ में बाद में इसी डिब्बी में चला जाएगा ये और फिर लंबे समय के लिए मिलन होगा तो कृष्ण तने हुई यही सुत तोरा ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं पुराणों में हैं बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय अब तो महाराज जी ब्रह्मादि देवता वैकुंठ को चले गए जहाँ भगवान और वहाँ से विष्णु ब्रह्मा जी देवता सब शिवलोक आए भगवान शिव जी के निकट आए शिव जी की सबने स्तुति की शंकर जी प्रसन्न हो गए बोले महाराज आप सब कृपा करके कैसे पधारे हैं तो कृपा करके बताओ देवताओं ने कहा सकल सुरन के हृदय शंकर निज न देखा चाहिए नाथ तुम्हारे विवाह प्रभु अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं आप कृपा करके हमको अपने दूल्हा झांकी के दर्शन का सौभाग्य प्रदान कीजिए और एक बात और देवताओं ने की बोले महाराज आपने कामदेव को जला दिया अच्छा किया लेकिन और अच्छा किया आपने कि रति को बर दे दिया कि अब तुम्हारा पति अनंग होगा माने सृष्टि का काम रुकेगा नहीं सबके भीतर रह के सृष्टि बढ़ाएगा अच्छा किया आपने क्योंकि बड़े लोगों का स्वभाव ऐसा ही होता है कैसा स्वभाव होता है बड़ों का स्वभाव सा कहरी पुनी करता कह नाथ प्रभु ने कहे सुहा बड़े लोग पहले शासन करते हैं छोटे कुछ उपद्रव करते हैं तो उनको अनुशासित भी करते हैं दंडित भी करते हैं फिर बड़ी कृपा करते हैं बहुत ज्यादा वात्सल्य करते हैं यही बड़े लोगों का स्वभाव होता है हमने ये दोनों बातें अनुभव की है पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा में एक बार उन्होंने ऐसे ही मेरे ऊपर बहुत गुस्सा किया हमसे बोले बोले हमुकदास हाँ महाराज गया बोले कल रामनवमी है आ जाना के लिए महाराज जी कितने बजे वही ग्यारह बजे का टाइम है आ जाना ग्यारह बजे ठीक है तो हम वाल्मीकि रामायण का मूल कारण भी हनुमान जी को सुना रहे थे एक लाल जी की प्रतिष्ठा भी थी तो रात्रि को लगभग दो बजे उठकर स्नान कर लिया और अपना सब काम पूरा करना था समय से पहुंचना था तो ग्यारह बजे में दस पंद्रह मिनट कम थे कौन है बजे हम खाद पहुंच गए जानकर पौने 11 बजे पहुंचे कि महाराज जी के पास देरी नहीं होनी चाहिए हम स्वभाव को जानते थे उन रामनवमी का अवसर था तमाम भक्त लोग उनके बंगाली भगत भी बहुत आए थे कलकत्ते के और उधर कुछ एक राजस्थान के थे इधर इंदौर ग्वालियर इधर के भगत भी थे स्थान भक्तों से भर रहा था संत भी थे भक्त भी थे और तो हमारा बहुत आदर करते थे हम जैसी पहुंचते लाओ लाओ आसन लाओ विद्यार्थियों से कहते तुम्हारे गुरुजी आ गए लाओ भैया आसन लाओ पिटा बहुत स्नेह करते थे और उस दिन हमने जाकर जैसी दंडोद किया सो ही ऐसे तो देखा मैं अब कुछ बोले नहीं सीधे ही बोलना शुरू किए विश्वासघात महापाप विश्वासघात महाताप बाप मिथ्यावादी गुरुद्रोही मिथ्यावादी गुरुद्रोही हम तो कांप गए अरे तुम्हारे जैसे पंडित हजारों डोल रहे हैं दस पांच विद्यार्थियों ने गुरुजी जी गुरु जी क्या फूल गए गुरुजी गुरुजी गुरुजी सैकड़ों पंडित डोल रहे मारे मारे कोई नहीं पूछ रहा समय का ज्ञान नहीं चले जाओ यहां से क्यों आये हो यहाँ निकलो यहां हम सोचें हमारा इतना कभी ऐसा कभी ऐसा व्यवहार नहीं तो सबके बीच में एक बार हमारे मन में वो बार बार कहते हैं चले जाओ चले जाओ तो हम चले जाए नहीं जाना नहीं चाहिए हम खड़े रह गए अपराधी की तरह खड़े रह एक बार हमारे मन में आया कि महाराज जी से हम कहें कि महाराज जी आपको डांटते डांटते दस मिनट हो गया अभी पांच मिनट पर भी बकाया है ग्यारह बजने में आपने हमको ग्यारह बजे का समय दिया सिर्फ भीतर से मनने का कि नहीं अपने बड़ों के सामने बोलना नहीं चाहिए जो वो जो कुछ कहें सुन लेना चाहिए बोलने का क्या आवश्यकता कोई बात नहीं अब महाराज जी बोले हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी पंडिताई की हम जा रहे हैं भीतर पूरा तो उन्होंने कुआं से पानी खींचा अपने हाथ से पानी खींच के हाथ पर धोए और वैसे तो लंगोटी में ही रहते थे मंदिर में जाते थे तो गमछा कमर में लपेट लेते मंदिर में किशोरी जी है मर्यादा है एक कम लपेट करके भीतर जाके वृद्ध शरीर सह सेवा करने लगे तो हमारे मन में आए कि भगवान का अभिषेक करा रहे हम बाहर से ही मंत्र बोल दें आए हैं तो और कुछ डांट लेंगे तो सुन लेंगे क्या है तो हम बाहर जगमोहन में खड़े होके ओम तो पयाहा पृथिव्याम पयो ओ खुपयो दिव्य ऐसे कल कह दूध दही के मंत्र बोल रहे महाराज जी ने देखा पर्दा की ओट से हे बाहर क्यों खड़ा है भीतर आ हम भीतर आ गए अब भीतर आके कोने में खड़े थे मंदिर के बहुत डर लग रहा था उनको तो उन्होंने ए वहां क्यों खड़े हो अरे मेरा शरीर वृद्ध है हमारे हाथी चल जाती है अपने हाथ से सेवा भी करो मंत्र भी बोलो ऐसा कहके उन्होंने मेरी ओर देखा तनिक मुस्कुरा दी बस जैसी मुस्कुराए सोई हमारा मन एकदम शांत तो हो गए मन की अब गुस्सा नहीं है इसका मतलब मुस्कुरा गए महाराज जी प्रसन्न है महाराज जी बाहर आ गए हमने भगवान का अभिषेक कराया पोशाक बदली श्रृंगार किया भोग लगाया आरती की लगभग एक बजे आरती हुई स्वाभाविक है 11 बजे शुरू हुआ तो एक बजे आरती हो इसके बाद महाराज जी ने बढ़िया एक रेशमी चला दिया भक्तों को कहा के बहुत विद्वान है बहुत पढ़ते हैं पढ़ाते भी है इनकी सब सेवा करो खाली प्रणाम मत करो तो सबसे भेंट भी चढ़वाई मैंने पहले खूब जोर से डांटा फटकारा भी बाद में खूब शासन करे पुन करे पसाऊ पहले खूब शासन किया फिर खूब कृपा की वातल्य किया नाथ प्रभु करे एह स्वभा अब हमने स्वीकार तो कर लिया और फलाहार भी किया फिर महाराज जी के पास गए भक्तमाली जी के पास तो हमने सारी बात सुनाई महाराज जी को महाराज जी बोले पंडित जी अपराध आपका है बारह बजे सब जगह आरती होती है जन्म की आपने एक बजे की तो उन्होंने 11 बजे कहा था तो तुम्हें सवेरे से ही वहाँ उपस्थित रहना चाहिए था हनुमान जी भागे नहीं जा रहे थे अपराह में वाल्मीकि का पाठ कर लेते पर गुरुजनों को क्षुब्ध होना पड़े ये ठीक नहीं है ये सावधानी तुमसे नहीं बनी तुम्हारी भूल है जाकर क्षमा मांग के आओ अब तक हम ये मान के बैठे थे कि हमारी गलती ही नहीं अब हमारी समझ में आ गई कहा गलती तो है बिल्कुल ठीक कह रहे महाराज जी तो हम शाम को महाराज जी को साष्टांग किए और बड़े दीन भाव से कहा महाराज जी भगवान की आरती समय से नहीं हो पाई हमसे अपराध हो गया आप क्षमा करना हम आपको क्या कहें इतना कहते ही महाराज जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे बोले बच्चा हम क्रोध करते तो हम वृंदावन में नहीं रहते ये शब्द थे उनके हम क्रोध करते तो हम वृंदावन में नहीं रहते हैं। हमने ऐसे गुरुओं का संग किया है जो मिट्टी छू दे तो मिश्री हो जाए जानता है बच्चा मिट्टी क्या और मिश्री क्या है ये देह मिट्टी है इसमें प्रेम का अनुभव होना ब्रह्मानंद का अनुभव होना प्रेमानंद का अनुभव होना यही मिट्टी का मिस्त्री होना है मैंने ऐसे गुरुओं का संग किया है जो छूदे तो मिट्टी मिस्त्री हो जाए मैं निरंतर अपने आनंद में रहता हूँ हमने तो जानबूझकर ऐसा किया था तुम पहले आते तो मैं डांटता समय से आए तो डांटा हमने पहले यह निश्चय किया था कि इतने दिनों से इसका बहुत आदर करता हूँ आज सबके बीच में बिना कारण के इसको फटकारूंगा देखता हूं ये क्या करता है ये क्या बोलता है यदि तुमने हमको उत्तर दे दिया होता तो हमेशा के मेरी नजर से गिर जाते और यदि तुम चले गए होते तो द्वारा मेरे पास नहीं आते लेकिन तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अब मैं बहुत प्रसन्न हूं बहुत प्रसन्न हूं मैं तुम्हारे ऊपर जाओ खूब भजन करो जाओ बस ये ये समझ में आए कि वो खाली ऊपर से ही नाटक कर रहे महापुरुष इसका मतलब उनमें क्रोध नहीं होता है ये तो हम लोग अपनी ओछी बुद्धि से सोच लेते हैं उनमें क्रोध है क्रोध को होगा शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की है और कहा कि भगवान पार्वती जी को स्वीकार तो आपने कर ही लिया है आप विधिवत उनका पाणी ग्रहण कर लीजिए यह सुन करके शंकर जी ने कहा ऐसे हो कहा सुख मानी ऐसा ही होगा अब तो देवताओं ने नगाड़े बजाए आकाश से फूलों की वर्षा हुई कुल तो भोले बाबा की और अब सप्तर्षि लग्न पत्रिका लेकर के सप्तर्षि गए सप्तर्षि और ब्रह्मा जी के द्वारा सप्तर्षियों को हिमालय के यहाँ भेजा गया विवाह के मुहूर्त का शोधन करके ये विवाह का मुहूर्त है इसी में सब विवाह होगा और पहले पार्वती जी के पास गए और बोले मधुर बचन छल सानी अब देखो छल सानी और मधुर बचन ये दोनों बातें मीठी वाणी में छल सान करके इसका मतलब है कि उनके मन में कोई अन्यथा भाव नहीं था परवे श्री पार्वती जी के प्रेमोद्गारों को पुनः सुनना चाहते थे जैसे टेढ़ी चावी लगाकर उल्टी घुमाई जाती है तब तिजोरी खुलती ताला खुलता है ऐसे कुछ अटपट बात करेंगे तब पार्वती जी कुछ न कुछ कहेंगी सप्तर्षियों ने कहा कि देखो हिमालय नंदनी, आपने हमारी बात सुनी नहीं नारद जी की ही बात पर भरोसा करके आप तपस्या करती रही और शंकर जी ने बरदान भी दे दिया अब क्या मिलेगा तुमको ब्याह से क्यों अब भा झूठ तुम्हारन जारी काम महेश शंकर जी ने काम देव को जला दिया इसका मतलब है अब काम ही जल गया तो विवाह का सुख क्या मिलेगा धन्य है धन्य है भगवती जगदम्बा पार्वती के चरणों में बार बार प्रणाम है भवानी ने मुस्कुरा कर कहा कि अरे आश्चर्य है आप इतने बड़े ऋषि हैं, फिर भी आप अब तक शंकर जी को स्वीकार ही समझ रहे हैं तुम्हारे जान काम अजारा अग अवलग रहे स्वीकारा अरे हमारे विचार से तो उन्होंने काम को पहले ही जला दिया क्योंकि जहां राम तह काम नहीं शिवजी के हृदय में निरंतर राम जी विराज सिंह तो जहां राम तह काम नहीं जहां काम तह राम तुलसी कब की रही सके रवि रजनी नहीं इकथा हमरे जान सदा शिव जो जान के अनुसार तो भगवान शिव अजन्मा हैं, अनिंद्य हैं, सर्वथा काम विकार शून्य हैं, भोग रहित हैं, ऐसा स्वीकार करके यदि मनवाणी क्रिया से प्रेम से तुमने भगवान शिव की सेवा की है तो शिवजी ही शिवजी के ही चरण कमल मुझे अवश्य ही मिलेंगे या और देखो तो इसमें कामदेव उनके पास जाके जल गया इसमें भी आपका अविवेक है क्यों अग्नि का स्वभाव है कि उसके पास पाला जाए तो वो जले ही जाएगा तो काम तो पाला जैसा था भगवान शिव तो कृषानु रहता है ही है जल गया तो उसमें क्या है इसलिए अब तो सबने प्रणाम किया हिमालय के पास जाकर लग्न पत्रिका दी काम दहन का प्रसंग सुनाया और रति को वरदान देने वाली बात भी हिमालय को बताई क्योंकि माता पिता तो तभी सुखी होंगे मेरी बेटी गृहस्थाश्रम के सुख का अनुभव करे और सब बात बताई और अब सुंदर सुनक्षत्र में उत्तम घड़ी में वेद विधि से और लग्न का शोधन किया गया लग्न पत्रिका लिखवाई गई और लग्न पत्रिका हिमालय को सप्तर्षियों को दे दी हिमालय ने चरण पकड़ कर के विनती की लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी और ब्रह्मा जी पढ़, पढ़ करके बड़े राजी हो रहे थे उनका हृदय प्रेम विभोर हो रहा था ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका बाट कर सब मुनियों को देवताओं को सुनाया आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी मंगल कर्ष रखे गए दशों दिशाओं में बाजे बजने लगे अब बोले भैया सब शंकर जी की बरात में चलो अब लग्न का समय आ विवाह का समय आ गया लगे संवार सकल सुर बाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुखद कर ही सब देवता बाहन सजाने लग गए विमानों को सजाने लगे सुंदर सगुन होने लगे अपसराए गान करने लगी बोलो भक्त बत् भगवान नहीं जय अब सब देवता बोले भैया हम लोग तो तैयार है पर दुल्हा जी के ठाठ तो चल के देखे उनकी क्या तैयारी है तो वहाँ भगवान शंकर ध्यान मुद्रा में बैठे थे वो ध्यान मुद्रा में शंकर जी बैठे थे ब्रह्मा जी विष्णु भगवान देवराज इंद्र संपूर्ण देवता ऋषि मुनि सिद्ध पितर गंधर्व सब पहुंचे सबने जय जय कार्य किया बोलो शंकर भगवान की जय जब जय जयकार किया तो शंकर जी ने नेत्र खोले भैया भी बड़ी भीड़ है रही है कहा बात है नेत्र अरे आई आई ये हे नारायण आपने बड़ी कृपा की हे ब्रह्मा जी आपका स्वागत है आओ आओ देवराज कहिए कहिए प्रभु आप सबका शुभागमन कैसे हुआ कैसे कृपा हुई विष्णु भगवान बोले भाई लो यहाँ सब सावन आवन कपड़ा में लगा के प्रेस करके बढ़िया कपड़ा पहन के बरात में चलने के लिए तैयार हैं और जिसकी बरात जाना है वो कहता कहिए कैसे पधारे हैं उनको खबर ही नहीं कि हमारा ब्याह होना है ये बढ़िया बरात है बराती तैयार हैं पर दूल्हा को खबर ही नहीं कि हमारा ब्याह होना है बोले आपके यहाँ कुछ विवाह की तैयारी नहीं दिख रही है आप तो व्याघ्र बिछा करके और बट वृक्ष के नीचे बैठ के माला घुमा रहे हैं, सीताराम सीताराम जप रहे हैं। आपकी तैयारी नहीं है कुछ शंकर जी बोले भगवंत हमारा मन तो आपके निरंतर नाम रूप लीला के चिंतन में लगा है आज भी वही लगा है जहाँ मन लगना चाहिए ना पहले विवाह का मन था और ना अब विवाह का मन है ये जो कुछ नाटक हो रहा है इसके नाटकधारी लीलाधारी आप हैं, तो हमने तो सब आप पर छोड़ दिया हम क्या सोचें, क्या विवाह हम हमको पता भी नहीं कि ब्याह में क्या होता है शंकर जी बोले हम गए नहीं किसी के ब्याह बारात में हमको क्या पता हम कुछ नहीं जानते हैं, तो व्यवहार तो कर लीजिए सब शंकर जी बोले व्यवहार करना भी हमको नहीं आता तुम लोग जानो क्या व्यवहार होता है कैसे होता है तुम लोग जानो अब आ तो गए हो आप सब लोग अब करिए विवाह का सब व्यवहार कीजिए सब नेक कीजिए भगवान बोले कि आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि ब्याह की विधि कोई बात करते करते पूरी हो जाती है अरे समय लगता है हल्दी करती तेल करता जाने क्या क्या होता है दुनिया के घटकर्म होते हैं तब जाके ब्याह होता है और यहाँ बारात का समय आ गया और आप कहते कि जल्दी इसे कर लो ब्रह्मा जी बोले ये तो आज कहावत वही सत्य हो रही है चट पट मंगनी पट ब्याह मंगनी भाई नहीं ब्याह हो गया ऐसे थोड़ी ब्याह होता है मंगनी माने रिश्ता पक्का हो गया फिर धीरे धीरे फिर फलदान होता है जाने क्या क्या होता है उसके बाद ब्याह होता है कितने जल्दी कहीं विवाह होता है एक ब्रिज में कहावत है हुआ न पापरी झट बहु वापरी विवाह की जीवनार होती है पुआ पापड़ी होती है तब होता विवाह भगवान नारायण ने कहा कि देखो भोले बाबा कन्या पक्ष में मणियों का मंडप बनाया गया है बड़ा जनवासा बनाया गया है आंगन सजाया गया है मटकोड, कलश प्रतिष्ठा हरिद्रा वंदन पितृ तर्पण मातृका पूजन जितनी भी कर्मकांड की विधिया है सब होती हो रही है वहाँ बाजे बज रहे हैं देखो यहाँ तक बाजे सुनाई पड़ रहे हैं तुम्हारे कैलाश तक बाजे सुनाई पड़ रहे हैं हिमालय के मंगल गीत गाए जा रहे हैं और आपके यहाँ कोई विवाह की हलचल ही नहीं है कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा कि यहाँ ब्याह होगा किसका विवाह होगा भगवान शिव जी ने कहा आपने हमको पहले ही घोषित कर रखा है की आप तो भोले भाले हैं तो भोले भाले ऐसी आप क्या आशा रख सकते हैं या तो आप कहते आप बहुत चतुर चालाक हैं तब हम कुछ विचार करते आपने पहले ही घोषित कर दिया कि भोले भंडारे ही भोले भाले हैं इसलिए भगवान आप जो चाहो सो करो दूसरी बात यह है कि आपने कहा कन्या पक्ष में तैयारी हो रही बर पक्ष में तैयारी नहीं तो कन्या पक्ष में बाप है मैया है भैया है मामा है नाना है मामी है काका है काकी है सब नाते फूफा फूफी मौसा मौसी, सब रिश्तेदार हैं हमारे बताओ कौन मामा फूफी है कौन मैया बाप है कौन भाई बहन हमारा तो कुछ नहीं हमारा कौन है बोले त्वेव माता चपिता त्वेव तुमेव त्वनेव बंधु सखा त्वेव विद्या द्रिविण्तम स्वे सर्वमे माता रामो मिताचंद्र राम स्वामी रामो मत्खा रामचंद्र सर्वस्व राम दयालु नान्यं जाने नाने हे भगवन आप ही मेरे माता पिता भाई गुरु मित्र स्वामी भी आप हैं सेवक भी आप ही है सब कुछ आप है हमारे आपको छोड़कर हमारे जीवन में अपना कहलाने के लायक कोई भी नहीं है ये सब भैया जी ये सब उपदेश है ऐसे भगवदाश्रित होना चाहिए इसलिए तो शंकर जी को कहा गया वैष्णवा नाम यथा शंभु भगवान वैष्णव शिरोमणी है तो भगवान विष्णु बोले कि चलो अब जुट तो गई है सब लोग अब सब मिलजुल करके जल्दी जल्दी विधि कर लें ब्रह्मा जी से कहा आप बड़े बूढ़े हो वेद गर्भ हो आप ही बताओ ब्रह्मा जी बोले हम बीच में नहीं पड़ेंगे क्यों बोले एक और जिनकी बरात जानी है वे तो हैं विश्वनाथ और जिनको सारी व्यवस्था बनानी है वे है जगन्नाथ बोलो भक्तवत्ल भगवान कर्ता कर्ताकारिता जगन्नाथ हैं और जिनका ब्याह होना है वो विश्वनाथ हैं तो पहले हमको ये बताओ कि जगन्नाथ विश्वनाथ में अंतर क्या है है कोई अंतर है? कितना अंतर है जगन्नाथ विश्वनाथ में नागनाथ और सांपनाथ में जितना अंतर है अरे भाई जो नागनाथ से ही सांपनाथ शंकर जी बोले कि देखो ब्रह्मा जी अभी ऐसी बातें मत करो इस समय तो आप मेरे अभिभावक हैं भगवान नारायण तो मेरे अभिभावक हैं ही आप भी मेरे अभिभावक हैं क्योंकि जब बरात जाएगी तो दूल्हा का बाबूजी भी कोई न कोई रहेगा पिताजी रहेंगे ना दूल्हा के तो आप हमारे पिताजी बन जाना बोलो है बोलो भक्तवत् भगवान की समझि की भूमिका का निर्वहन आपको करना पड़ेगा ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आप परमात्मा हो जो गौरव प्रदान करें वह आपकी इच्छा के ऊपर है हम तो आपकी आज्ञा के पालक है नारजी जो तो बिचौलिया हैं ब्याह का दोनों तरफ ब्याह की योजना बनाने वाले नारजी हैं पुरोहताई कौन कराएगा वैसे तो ब्रह्मा जी करा देते लेकिन अब ब्रह्मा जी समझी हैं वे ही पुरोहताई करा तो ठीक नहीं लगेगा सत्तर्षि विवाह के मंत्रों का उच्चारण कर देंगे और एक बात है कि भगवान नारायण ने कहा कि देखो दुल्हा जब चलता है तो उस दूल्हा के साथ एक लड़का और सजा के बिठाया जाता है उसको सहवाला कहा जाता है सहवाला कहते हैं उसको अब वो क्यों परंपरा है बिठाने की उसका रहस्य तो हम नहीं जानते हैं लेकिन कोई न कोई उसके पीछे कोई न कोई परंपरा रही होगी तो विष्णु भगवान बोले कि ब्रह्मा जी को तो आपने समी जी बना दिया अब हमको ऐसा है हमको सह बना लेना हम सुंदर तो है ही हैं आप लोगों की नजर में तो हम बढ़िया से बैठ जाएंगे सज धज के आपके बगल में शंकर जी बोले जगत के पालक होकर आप बालक बनने के लिए तैयार हैं सहबाला बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन महाराज दुल्हा के अनुरूप आपको अपना श्रृंगार करना पड़ेगा बोलो भक्त वत्सल भगवान की हमारा जैसा ठाट बाट है वैसे ठाट बाट में श्रृंगार करो तब तो सहबाला हमारी जोड़ी के लगोगे और ऐसे ही सर के बैठोगे तो हमको कोई दुल्हा नहीं मानेगा सब दुल्हा आपको ही मानेंगे माला सब आपके गले में पड़ जाएंगी और महाराज ऐसा होता है मदन मोहन जी सामने बैठे हैं पहली यात्रा में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी दमो हो गए तो पूज्य सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी साथ थे हम भी थे साथ जानकी शरण जी भी थे तो बड़े पुजारी जी का स्वरूप बड़ा भव्य था मोटे तगड़े सुंदर स्वरूप ब्रह्मगांथी पहने और महाराज जी की तो बेसरूषा बहुत सामान्य थी दुबले पतले तो जैसी ट्रेन से उतरे तो सब लोगों ने भक्तमाल कथा के व्यास भक्ता पुजारी जी को ही समझ लिया सब माला उनके गले में पड़ गई सब दंडो और महाराज जी चुपचाप धीरे से ट्रेन से उतरे और एक ब्रेंच पर जाके बैठ गए है क्या हाँ इनके सामने की घटना है पर इनके ही पास माला चार फूल वाली गुलाब की बची थी वो आखिरी माला महाराज गले में पड़ी बाकी पुजारी जी को ही सबने ब्याजी मानकर सब माला पहना दी है हाँ यही पहचानते थे महाराज वो को पहचानते नहीं थे हाँ सब ने पुजारी जी को ही महाराज जी समझ लिया तो भोले बाबा बोले कि भाई सब दुल्हा तुमको ही मान लेंगे हमको तो कोई मानेगा नहीं तो हमारे तो दुल्हा बनने से बेजती ही होगी तो आप सहवाला तो आपका कैंसिल आप सहवाला नहीं बन सकते क्योंकि आप हमारे जैसा श्रृंगार कर नहीं सकते और बंधन के बैठोगे तो खतरा हो जाएगा हमारे विवाह में इसलिए आपको सहवाला बना नहीं बिठाएंगे हाँ एक सर्फ पर सहवाला बन सकते हो ये सब पीतांबर उतारो मुकुट सब उतारो बाघ अंबर गज चर्म ओढ़ो थोड़ी राख लगाओ शरीर में थोड़ी जटा बनाओ विष्णु भगवान बोले तब तो कल थककर बाबा जी पकड़ लाओ महाराज फिर हम सहवाला के योग्य नहीं है हम तो आपके मित्र रूप में ही चलेंगे बोलो भक्तवत्सल भगवान की ब्रह्मा जी ने कह मुहूर्त जा रहा है जल्दी कलश लाओ कहाँ है कलश अब कैलाश में कलश कहाँ से आवे विरक्तों का ठाट वट वृक्ष के नीचे भोले बाबा बैठे है तो उनका एक कुंडा था जिसमें छोटा से बिजिया घोटने का काम होता था बोले दर्दो हमारा कुंडा ये कुंडा ही कलश के रूप में इसको स्वीकार कर लो और हरीश गाड़ा जाता है उसकी जगह आवारा भंग घोटना डंडा इसमें गाड़ दो हो गया हल्दी इत्र फुलेल इसकी जगह लाओ विभूति लाओ बढ़िया धूना की गरम गरम भस्म लाओ लगाओ शरीर पर यही और जटाओं का मुकुट बना दो और सांप हल्के पत्रे पतरे सांप रंग बिरंगे सांप लटका दो उसका चेहरा बन जाएगा और कंठा की जो धतोरों की माला पहना दो बुलाव बुलाव समझ सांप बिच्छू हमारे कहा है ऊपर से नीचे तो सब उनका श्रृंगार हो जाएगा हाँ हाँ बोलो भक्त वत्सल भगवान की साजे दुल्हा को श्रृंगार कन्या के पितु मातु भ्रातु भो जाईना देवा कन्या के तुम मातु धातु भो कर गए थे बर राम भजन है जय जय का हर बड़ हर बड़ भूत प्रेत बणन लगे हवा की बरात चलेगी दौड़ो दौड़ो रे सुख नंद भरा कंखा करो धोरा कंखा करो भोला हामा दे भोला Oh dear. भल भंग रखे तोरा लगेगी सब पानी कहां से आएगा बाइकी दो लोटा डोरी संग में मतले चलियो आ। हाँ बाई की लोटा दो डोरी संग में मतले चलियो आ। प्यास तो लगे तो मस्त कहीं पे प्यास लगे तो गाया फिर शिव का चरित्र भी इतना सुंदर गाया है गोस्वामी जी के शब्दों में शिवहिं समुगण करहिं ही सुंगारा जटा कुट अहि मोर समारा सची लाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपवीत भुलंगा रल कंठ पुर नर सिर माला अशिवेश शिव धाम कृपाला कर प्रसूल अरुदमरु विराजा चले बसह चढ़ा देख ही शिवही सुर प्रिय मुस्ताही क्यों भले बरला दुल्ही में जगना ऐसी दुल्ही में पूरे ध्रुवन में नहीं मिलेगी जैसा दुल्हा है भगवान नारायण ने देवताओ। कहा देवताओं बोले महाराज आज्ञा विष्णु कहा असि तब बो बोलि सकल बिराज बिलग बिलग हुई चलहु सब निज निज सहित समाज विष्णुलोक का समाज अलग चलेगा ब्रह्मलोक का अलग कुबेर का अलग वरुण का अलग अग्नि का अलग यम का अलग इंद्र का अलग सबका समाज अलग अलग, अलग चलेगा अपना अपना यूथ बनाकर चलिए इंद्र ने कहा महाराज ऐसा क्यों बोले इसलिए कि ससुराल में पहुंचकर के भोले बाबा की हंसी न हो इंद्र ने कहा महाराज साथ चलने में क्या हंसी होगी भगवान बोले बर अनुहारी बरात न भाई हंसी करे हम पर पूजा या तो दूल्हा तो जी तो के अनुरूप सब अपना अपना कपड़ा लगता उतारो भस्म रमाओ सब वैसी चलो वैसी जैसा दूल्हा जैसी बरात और वैसा नहीं चल सकते हो तो सब अलग अलग हो जाओ या तो दुल्हा की तरह अंग लपेटो तो चार, ना तो शकल समाज ले झटपट हो किनार किनारे हो जाओ इंद्र ने कहा महाराज बोले बाबा की नकल करना तो किसी के बस की बात नहीं ये तो इन्हीं के लिए संभव है दूसरे के लिए संभव नहीं आप कहते हैं तो हम लोग अलग अलग अपना अपने टोली बना लेते हैं तो महाराज एक बात और है क्या पहले कौन चलेगा दूल्हा जी ही आगे चलेंगे पीछे बरासी भगवान बोले नहीं, नहीं नहीं ऐसी गलती मत करेगा क्यों दुल्हा जी का समाज आगे आगे चला तो बरातियों को वहां पहुंचने के बाद पानी भी मिलना दुर्लभ हो जाएगा इनके भूत प्रेत को देखकर सब किवाड़ा दरवाजा बंद करके भीतर दुबक के सो जाएंगे हम लोगों को कोई पूछेगा नहीं इसलिए पीछे शंकर जी को प्रधान पुरुष पीछे सब आगे आगे चलेंगे इसलिए हरि के व्यंग बचन नहीं जा मन ही मन महे सुन सुकाम बोले अच्छा समझ गए हमारी बरात तुम कम करना चाहते हो हमारी बरात सबसे ज्यादा रहेगी अति प्रिय बचन सुन प्रिय कह रे भृंगी तेरी शकल गण तेरे तृंगी बाबा ओ भृंगी बाबा आज्ञा लाओ सब जगह पूरे ब्रह्मांड में न उतार दे दो जितने भूत प्रेत तो साथ बेताल कुंड वही सात को न्य दे तो हमारी बरात में सब चलेंगे भृंगी बोले तुरट डमरू बजूठा और जोर की आवाज हुई बड़ा सुंदर लिखा है बक्सर वाले महाराज ने अकायन हो बकायन हो सुआ करके डायन हो प्रमथ हो बेताल हो कुष्मांड हो कंकाल हो जोगनी चुड़ैल हो कुसाज हो कुचैल हो भैरव वीर भद्र हो सभी यहां एकत्र हो कैलाश के, के निवासियों पुरी काशियों पधारियों बरात को बटोरी के जमात को अंधेर लूल लंगड़ो बड़ेर का न बलिष्ठ बलिष्ठ धूस धमर धूसरो मुखहीन लटो दूर विलंब नहीं लाइयो साक्षात चले आइये हाँ प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था नहीं है स्वयं आना पड़ेगा बम भोला है बुलाये रहे विवाह हेतु जा रहे अब तो शिव जी की बात सुनकर शिव अनुशासन सुनि सब आए शिव अनुसार भगवान बोले वाह अब दूल्हा और बरात अब बढ़िया झांकी बनी है एक जैसी हो गई बहुत सुंदर है जैसो बर को ठाक है कैसी बनी बरात असगुन सगुन विचार नहीं अद्भुत जुड़ी जमा जैसे दूल कैसे बनी बरात कौतू बी जा बड़ी भारी बरात हिमालय के लिए पहुंची पहुंची भोला की बरती आमाचल मूसी बोला कि बढ़ती आई देव में वाहन विविध विधा देखे शिवजी वेश में विकट बराती साजे माजे शिवजी वेश में विकट बराती साजे घर कनला हाजे लख के घर कनला हिमाचल भोला के बारे हिमाचल हाँ बराती हाथ ऐसी गाते चलते हैं भोले बाबा के बराती भी भूत प्रेत भी बड़े जोर का नाच रहे हैं किन्नर नाग पिता यक्षगण भूत प्रेत बेताल पिता चंद्रे बेता जा बाज बजा दे नाचे गावे बाज बजावे इनकी बेता भज गजू कर Inchia jable jable surdaria, ima chale aneini. Tomi yo na ke surdaria, ima chale. परोसने वाले को तो बड़ी समस्या है कितने पतल बा और किधर किधर पतल बा और जिसके जिस मुख ही नहीं, नहीं है।, है उसके लिए, उसके लिए तो ज्यादा समस्या है कि आखिर परोसे तो कहाँ परोसे किधर परोसे बड़ी समस्या है काहू के मुख अनेकों दो तो है मुख ही के मुख अनेकों तो से और से दी बोले तरह तरह की भतिया हिमाचल है बोले तरह तरह की भतिया हिमाचल मेरी, राम जाए सगुण सगुण भगुण दूर हाँ में सगुन सगुन भय अदगुण सिपाए शिव विवाह में बने बराती शिव विवाह में बने बराती अतगुण सब ही आए आ, सब ही आए कोई को नगर दे कटिया माजल नगे राम जी का अवतार हुआ बारात जा रही थी तो सब जा रहे थे बरात में असगुन भी जा रहे थे देवराज इंद्र ने देखा ये सब सब असगुन सब एक जगह इकट्ठे हैं कहां जा रहे हो तुम सब जमात बना के जनकपुर जा रहे राम जी के ब्याह में सब लोग जाएंगे हम नहीं जा सकते हैं। तो देखा हमारे हाथ में बज्र है राम जी के विवाह में किसी ने जाने की कोशिश की तो वज्र से सबको भस्म कर दूंगा यहीं रहो सब काट भी आए ने अब तो माननी पड़ी बड़ों की बात माननी पड़ती पीछे से शंकर जी आए उन्होंने देखा अशगुण महासंघ की शोक सभा हो रही सब रो रहे शंकर जी को दया गई कहो भाई क्या बात है सब क्यों रो रहे हो क्या हो गया राम जी का विवाह है आप लोग रो रहे हो बोले विवाह है इसलिए तो रो रहे हैं हमको अशगुण बना दिया हम विवाह का दर्शन नहीं कर सकते इंद्र ने कहा जाओगे तो वज्र से भस्म कर देंगे सिर फाड़ देंगे तुम्हारा बोले तो भाई देखो इंद्र की बात तो हम नहीं टालेंगे रामजी के विवाह में सुगुन होना भी नहीं चाहिए लेकिन तुम रो मत प्रसन्न हो जाओ राम जी जगन्नाथ हैं तो मैं भी कम नहीं हूँ मैं विश्वनाथ हूँ अब हम ब्याह करेंगे तो तुम लोग ही हमारे साथ चले सगुन शगुन सब पीछे रहेंगे अशगुन ही हमारे आस होंगे सर कोई काना कोई भेड़ा कोई लूला कोई लंगड़ा ये सब असुन साथ ही लूले लंगड़े गूंगे बहरे अंधे टुबड़े का लूले लंगड़े गे बहरे अंधे टुबड़े का हर हर संबंध हाँ, कहे नगर के लोग धन्य है भारत की अगुआई सूर्व माँ को क्या नगर पर कहीं आदत आई हाँ धूर्ब माँ को ब्याह नगर पर कहियात आई हाँ, हिमाचल न बोला छोला देव गया हिमाचल न गयी एक भूत और पंचभूत तेज हो पंचभूत जग हो संख्य करेंव नारायण कल्याण हाँ हा शिव संगभूत असंख्य करें नारायण कल्याण हिमाचल नो शिवला भरतिया हिमाचल सुनियाई पुर पुरखर भर शोभा अधिकारी निहारी हर ही देख की अति भय सुखारू सबसे पहले देवराज इंद्र दिखाई पड़े हाथी पर बैठे हुए एक बालक ने पूछा ये कौन है भैया बड़े ठाट हैं इनके सफेद हाथी के ऊपर चार दांत वाला हाथी और दो सूर वाला हाथी विचित्र हाथी और विचित्र इस पर असवार है ये इनके हाथ में वज्र है ये कौन है अरे बोले भैया ये देवराज इंद्र हैं ये हाथ में इनका जो चमकता हुआ अस्त्र है यही अमोघ वज्र है तो ये देवताओं के राजा हैं इनका इतना बड़ा छाठ बाट है कि दुल्हा के क्या लगते हैं दूसरे क्या लगते हैं दुल्हा का सेवक है ये सेवक ओ हो हो सेवक कैसे छाट वाट तो स्वामी के कैसे होंगे और महाराज अब आगे ये कौन है बोले ये वरुण हैं ये कुबेर हैं ये कौन है बोले ये भी दुल्हा जी के सेवक हैं कैसे बोले एक एक विभाग कोई जल विभाग संभालता है कोई वित्त विभाग संभालता है ये सुना है ना उनके सब विभाग हैं सब अलग अलग संभालते हैं ये कौन है बोले ये दिन में उजेला करने वाले हैं सूर्य ये रात्रि में चंद्रमा ये कौन है बोले ये भी शिवजी के बराती हैं सेवक ही हैं अच्छा तो ये तो सब बहुत अच्छे है ये जो चार भुजा वाले हैं गरुड़ पर बैठे हैं बड़े सुंदर हैं मेघ श्यामल है पीताम्बर झिलमिला ये कौन है इनके शख चंद्रगरा पद्म है ये कौन है अरे बोले ये दुल्हा जी के अभिन्न मित्र हैं आ, बहुत अच्छी बात है ऐसे मित्र हैं तो दुल्हा जी कैसे होंगे भाई मित्र का कुछ न कुछ तो असर होगा अंतरंग मित्र हैं सखा हैं बोले साह उसके पीछे हंस पर बैठे ब्रह्मा जी से ये कौन है ये चार मुंह वाले कौन है तो उन्होंने कहा भैया ये समझी जी हैं ये दुल्हा के बाबू लगते हैं तब उसने कहा कि अरे ये दूल्हा के बाबूजी जी है तब तो कुछ गड़बड़ लगता है क्यों बोले पिताजी के चार मुंह हैं तो बेटा के पता नहीं कितने मुंह होंगे क्यों गाय पर पूत पिता पर घोड़ा अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा बोले संधि के चार मुंह हैं तो दूल्हा जी के कितने होंगे अरे बोले अब विलम्ब नहीं है दूल्हा जी का दर्शन होने वाला ही है तब भोले तो बाबा कीज माता जी शिव समाज जग दे जनता भाग गई बालक तो पहले ही भागे और भा, धर धीरज त रहे सयाने जो बहुत सयाने थे वो लेने भैया बोले बाबा हैं, इनकी अपरंपार महिमा है वो जैसे तैसे धेर धर के खड़े रहे पर बालक सबले जीव कराने बालक तो अपने प्राण लेके भाग गए वहां से और जाकर पूछते गए भवन पूछ ही पितु माता कही बचन भय कम सित मा पीछे कहा हुआ लाला कहा बोले कही कही का बामकर धार चिघो बरिया जबराज की सेना कहाँ से अभी मरा हाफते हुए भागते हुए बच्चे एकदम उनका तो रक्तचाप बढ़ गया है हृदय की गति उनकी बढ़ गई है बच्चे कह रहे हैं क्या देखा भाई क्या बात है बोले अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बा कैसन कैसन भूत पे कैसन कैसन श्याम अरे बाप अरे बान कैसन भूत प्रे कैसन कैसन श्याम अरे बापरे चले करता हरे बा हरे बासन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सान हरे बा Vaibhav, Vaibhav, ke dar dar, dar ke dar, Vaibhav ne ha, ha dar ke naapare bhabhale ba, ke sun ke sun, bodo brest ke sun ke sun, naapare bhabhale ba, ke sun. ना जानी नगर के कौन हो गए वैल पा सुण बच्ची आज कौन तो पुण्य के प्रताप हाँ प्राण बचे आज कौन तो को प्रताप अरे पास रे बा कैसन कैसन भूलवेश कैसन कैसन पाप दिव के के बल सागरीसान है नगरी सुनसान भैया नगरी सुनिया हरे बाप भोरे बाप कैसन कैसन भोष बेश कैसन कैसन साप हरे बाप भोरे बा। कोई, कोई करे वैसे बिना तो प्रणाप कोई करे आत्म राम राम जा हाँ, कोई करे आत्मा राम राम जा हरे बाप हरे बापभूत व्रेत सन सना हरे बाप के अरे बाबरे बान कैसन भूत ब्रेत कैसन कैसन सा हरे बापरे समुझ महेश समाज सब जनन जनक मुस्कानी बाल बुझाए विविध विध निगर हो ना डरो नरोमत ये सब बनाती आए रोमत ये साक्षात भगवान शिव है ये साक्षात भगवान शिव हैं परम कल्याण रूप है अब तो मै ने मेना शुभ आरती सवार बिला जी की आरती चंग्र सुमंडल कंचन थार सोहबल पानी परिछन चली हरे हर सारी चली हर आई चलू हरे आई बरात दरबा देरी चलू चलो आई आई बरात दरबा देरी परिचन चलो आई री ठने चलो आई पर आत्म पैठने चलो आज संवान मुझे संघ से परिजन चलो आज आली परिजन चलो आली परिजन चलो आली आली बरा चल आज देखो भोले बाबा की अगर में पहले तो दाऊदाए प्रसाद कृष्ण अब बीरी के रूप में ग्राम शुरू में राधा रानी आगे बरसाने से और कमलपुष्प पुष्प श्री जी के कुंड से श्री जी का जो सोलो खर है जहाँ से श्री जी के सेवा में नित्य कमल जात वहाँ से संत लेके आगे क्या बरात में सब आते हैं ना तो श्री जी के यहाँ से भी कुछ न कुछ बरात में आ गया आ, आ। इस प्रकार से दुर्वाक्षत दधि पान पान भूल भल आर साव परिचन चलो आयो का चलो आरियो आई बरात दरबा देखन चलू आली आई पर जन जल आस पात्र बो आगरी ना आगरी आज पात्र बोरी नागरी मध्य जिला पर जन जलो परिचन जरूर अब फिलम नबर के ही का देरी भजन जलू आयूर के काेरी पर जन जलू आली आई भरात जज आज जन जलो आली पाई बरात द जलवा यहाँ पर तो गीत गाते बजाते सब आई पर जैसी भोले बाबा सामने उपस्थित हो गए आगे आए बिकट बर लखी के आगे आए बिकटी के आल कटक सब भाजे पटके सब परिजन चलो धारी खाल दुर्वा दधी पान अक्षत जो कुछ पटक पर भाग गया रोना गाना हो गया भीतर जाके से शोक बिकल आंगन में भी लेते शो कल में भी लेते वैसे तो बेटी की विदा होगी सब तो रोना गाना होता यहाँ पहले ही शुरू हो गया सहित समाज पर जन चलो आई बला पर चलो आई नारायण अब कौन बुझावे नारायण रुद्र ही जब देखा अवलन उर्भय भय भय विषे था भाज भवन पैठी अति तासा गए महेश जहा जनवा कोई स्वागत सत्कार नहीं है जनवासे में चले गए जहां बरात रोकने की व्यवस्था थी भगवान नारायण ने कहा भोलेनाथ शंकर जी आज्ञा प्रभु बोले लोग तो दुल्हा के रूप में बड़ी सुंदर सजावट करके लाते हैं बारात भी सजा के लाते हैं। आपने ऐसी भयंकर बारात क्यों सजाई और ऐसी विचित्र वेशभूषा दुल्हा के रूप में क्यों बनाई कोई विशेष बात है क्या भगवान शिव बोले कि यद्यपि आप सर्वातरिया हैं, कुछ छिपा हुआ आपसे नहीं है फिर भी आप पूछ रहे हैं तो हम स्पष्ट करके बता रहे हैं क्या मैंने सुनी ससुराल के लोग करें बरसों बहुभा हाँसी हमने सुन अच्छा था, था कि ससुराल में लड़के पक्ष से कन्या पक्ष के लोग हंसी मजाक करते हैं मैंने सुनी ससुराल के लोग करें बरसों बहुभा हंसी याते हम पहले इनको दिए दिखलायोग तो को सुख खासी तुम हमसे क्या हंसी करोगे हमें ऐसी हंसी करेंगे कि तुम्हारे हंसी करने का उत्साह ठंडा पड़ जाएगा मजाक नहीं कर पाओगे और दूसरी बात यह है कि हम तो यही चाहते हैं कि चाहे प्रेम से चाहे भय से सब भजन में लगें तो ब्याह में तो सब भगवान को भूल जाते हमने ऐसी लीला की कि सब आंख मुद कर राम राम राम राम राम राम राम राम हरि हरि हरि हरि हरि राम राम राम राम नारायण नारायण सब जप रहे आंख मुद के सब भजन में लग गए इसलिए धाय धसे घर में सभी गए भूल गुमान खली बुदी धाता हापत कांपत झापत नैन भजे मन में सब हरि अविनाशी इसने सबकी बहिर्मुखता को दूर करके सबको अंतर्मुख बना दिया सबको भजन में लगा दिया भगवान बोले भजन में तो सबको लगा दिया पर आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं।, नहीं हुआ क्या अच्छा नहीं हुआ बोले सासू जी आई और आरती का थाल पटक के भाग्य ठीक से आपकी तरफ देखा तक नहीं शंकर जी ने कह सुना हमें तो कोई खराब नहीं लगा क्या भिन्न भिन्न सब देश के विधि और गीत कर नो थो कर गई सासू हमारी हो सकता है हिमाचल प्रदेश का यही लोकाचार हो यही विधि विधान हो जैसी यहाँ की व्यवस्था वैसा उन्होंने कर दिया पूजा परिछन आरती यहाँ को ऐसो ही ढंग छेड़ छाड़ हम क्यों करे करे रंग में धन हम क्यों छेड़छाड़ करे और दूसरी बात इंद्र ने कहा महाराज झारी लाई थी कम से कम झारी से जल पाद्य निवेदित तो करती कम से कम अर्घ तो देती झारी पटककर आपकी सासू जी क्यों भाग गयी शंकर जी ने कहा अरे तुम इतनी छोटी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती हमारी सासू बड़ी बुद्धिमती है उन्होंने विचार किया दूल्हा जी के शीश जब बहे की धार कहा काम कहा अर्घ को झारी भी दास साक्षात गंगा जी बहरी है झारी कहा करेगी इसलिए झारी पटक दी उन्होंने भगवान बोले वाह भाई आप तो भाव बहुत अच्छे लगाते हो इंद्र ने कहा महाराज कम से कम आरती तो उतार रही थी दुल्हा की आरती उतरना चाहिए बोले आरती की बाती में साधारण दुल्हा की छवि को सासुजी ने हारती है और यहां तो करपूर गौरम हम कहीं से काले कलू पे नहीं है एकदम गोरे हैं और कोटि प्रकाशम करोड़ों सूर्य के समान प्रकार अरे बोले ऐसे दुल्हा को क्या पांच बत्ती सात बत्ती की आरती दिखा आरती पटक दी कोटिक भानु प्रकाश जन कहा दीप को काज याते पटकी आरती पहकी घर में भाज भगवान बोले बहुत अच्छा दूल्हा भी अच्छा और कन्या पक्ष वाले भी अच्छे बहुत बढ़िया ससुराल मिली और अब सब जनवासे में बैठे हैं जनवासी में कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है कि आप चल के आए हो थक गए हो थोड़ी मालिश करवा लो थोड़ा नहा लो कुछ कर लो कोई पूछने वाले सब बराती आनंद से कोई वहां खोज खबर लेने वाला नहीं मैना जी बहुत दुखी हैं पार्वती जी को गोद में बिठा लिया रोने लगी विदाता ने कितना सुंदर रूप दिया और क्या कर दिया तुम्हारे साथ अरे राम राम आम के फल में बबूर की फली आम के पेड़ में बबूर की फली लगने लगी तुम सहित गिरते गरों पावक जरो जल निधि महो घर जाओ अपय हो जग जीवत विवाह न हो करो बेटी तुमको लेके पहाड़ से कूट जाऊंगी अग्नि में जल जाऊंगी समुद्र में कूट जाऊंगी पर ऐसे बाबरे के साथ इतनी सुंदरी बेटी का विवाह में नहीं कर सकती नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था नारद कर्म में कहा बिगाड़ा भवन मोर जिन बसत हो जाए बिचौलिया को बड़ी आप बता दी भैया मत मतगणना करिए नारी के लिए कह रहे नारद जी का हमने क्या बिगाड़ा हमारे घर उजाड़ दिया ऐसे वर्ग के लिए मेरी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की बहुत दुखी हैं अब तो श्री पार्वती जी ने कहा माँ आप जो कुछ कह रही हैं, मेरे प्रति अत्यधिक वात्सल्य होने के कारण कह रही हैं। ये मैं अच्छी प्रकार से समझती हूँ लेकिन मेरी विनम्र प्रार्थना है आप जो कुछ कहना हो सो कहो पर मेरे गुरुजी के संबंध में एक बात बच्चे हैं मैं गुरुजी की उपेक्षा नहीं सुन सकती हूँ आप गुरुजी को दोस्त क्यों दे रही हमारे गुरुजी की प्रशंसा ही करो हमारे गुरुजी की की मत करो यह है पार्वती जी की गुरु निष्ठा हम नहीं सुनेंगे इसको सुने। इसमें गुरुदेव की क्या गलती है ब्रह्मा जी ने जो ललाट पे लिखा था उसको गुरुजी ने बांध के सुना दिया उनका दोष क्यों बता रही हूं गुरुजी तो सर्वथा निर्दोष हैं मैना जी ने कहा बेटी बिल्कुल ठीक कह रही नारद जी ने तो हमने तो कहा था कहू सुता के दोष गुण तुम्हारे पिताजी ने कहा था उन्होंने विधाता की लेख नहीं बांझ के सुना दी बिल्कुल ठीक कह रही हो नारी जी की गलती नहीं है ब्रह्मा जी की मती कैसे मारी गई मैं नहीं देखो गुरू जी को बचा लिया पार्वती जी अब ब्रह्मा जी पे बात आ गई ब्रह्मा जी ने उल्टा पलटा क्यों लिख दिया तो पार्वती जी बोले अब ब्रह्मा जी का ठेका हमने नहीं ले रखा ब्रह्मा जी की बात आप ब्रह्मा जी गुरु जी के बारे में कुछ मत बोल रहा हूं कितनी सी बात हाँ हाँ विधि के विधान लिखे कागज सब फाड़ दो बर को बरात को भगावो फटकार तो ना विवाह कुंडा मार के कि भगा दो सबको विवाह नहीं होगा शहीदियों ने कहा मेना जी शांति से काम लो धैर्यमत हो श्री विद्यापति जी का भी एक पद संकलन में इसी भाव का कुछ बक्सर वाले मामा जी ने लिखा है हम नहीं जन लहूगे माई एहन बूढ़ बर नारद लैलन कैलन बहुत बढ़ाई सकल विश्व के नाथ बताके के हमारा दिलिन भुलाई जिंदगी भर के भिख मुंगा के अनलन बैल चढ़ाई एक ओर गौरी के मुह ती एक ओर बूढ़ जमाई, मन में हुई यही संतापे मरी जा बिस् खाई ए सखी हम नहीं गौरी बियाव बर जग होए हो त्रिपुर सुंदरी में धिया के कौना देवी भसाई, भन ही विद्यापति सुनू मैनाइन नईन शंभु के लियोन चुमाई कर्मन बांट के किनकर कर लेन पूरब के छैन कमाई इस प्रकार से हम नहीं जन लहूगे माई कहकर के विद्यापति जी का पद पार्वती जी ने कहा माता तुम कलंक क्यों ले रही हो अति विचारी सोच ही माता सोन कर ही जोर से ही विधाता म लिखा जो बाउर नाहत तो दोष लगा ये तुम सन मिटही की विधि के अंका माँ खुद अर्थ जन ले कलंका इस पार्वती जी के वचनों से भारतीय कन्याओं को प्रेरणा लेनी चाहिए प्राय होता ऐसा है कि लड़की किसी ऐसे घर में पहुँच जाती माता पिता तो नहीं चाहते कि किसी ऐसे घर में बेटी जाए जहां दुख पावे लेकिन कथनचित अब किसी के भीतर घुसके तो देखा नहीं ऐसे घर में बेटी पहुंच गई तो प्रायः ऐसा होता है कि बेटियां बाप माँ बाप से कह देती हैं कि हम हम क्या भार लग रहे थे आपको आपने ऐसी जगह हमें पटक दिया ऐसा कुछ कह देती हैं माता पिता पर दोष मढ़ देती हैं रिश्ते नातेदारों पर दोष मर देती है लेकिन धन्य है पार्वती कह रही है माँ तुम हमारा जो भाग्य होगा वही तो हम जाएंगे, हमारे भाग्य को आप कैसे पलट सकती हो आप किसी को दोष मत दो सप्तर्षियों के समेत श्री नारजी पधारे नारजी ने सब समझाया तब नारद सब ही समझावा पूरब कथा प्रसंग सुनावा मैना सत्य सुनऊ मम्बानी जगदम्बा तब सुता भवानी सारी बात समझा दी ये सामान्य कन्या नहीं और ये सामान्य वर नहीं जननी जगत की तुम्हारे घर जनमी आए मै न सराहो निज भाग धन्य भूल भागरी जनक जगत के जमाई बने विश्वनाथ गावे गुण गाथवा को भाग्योशे जागरी तैने कीनो दिव्य सुप्रत जग जागे नित्य अपने कर में लगावे मत आगरी नारायण शंकर कृपाल काल के काल प्रभु की कृपा गिरजा को अभिचल सुहागिरी एक बात झाजी देवी भागवत में नहीं मिली वो हम सुना देते हैं और तो नई बात ये मिली कि ऐसा हुआ क्यों हिमालय ने पहले तपस्या की तब पार्वती जी का जन्म हुआ और शिव जी के तत्व को वो न जानते हों ऐसा नहीं है पर मैना और हिमालय दोनों ने ही इस प्रकरण में कुछ असंतोष व्यक्त किया रोष व्यक्त किया ऐसा क्यों हुआ बोले ये देव माया थी सिद्धि वालों क्या देव माया थी बोले यदि भगवान शिव को हिमालय कन्या का दान करेंगे तो अपनी पूरी संतति के सहित वे पूरी प्रजा के सहित मुक्त होकर अखंड सदाशिव के लोक को प्राप्त कर लेंगे और सारे पर्वत यहां से तिरोहित तो हो जाए सारे तीर्थ तिरोहित तो हो जाए इस धरती पर नहीं क्या जाएगा जीवों के कल्याण का क्या साधन रह जाएगा इसलिए थोड़ा शिवजी के बारे में कुछ अटपट बोल दिया नार जी के बारे में बोल दिया तो वो जो कन्यादान का पुण्य जो विलक्षण पुण्य होने वाला था उसमें न्यूनता आ गई ये न्यूनता आ गई कि अब पूरे परिकर सहित भगवान के धाम को नहीं जा पाए बाद में जब होगा तब जाएंगे अब यही रह गए इसके लिए ऐसा हुआ ऐसा एक बड़ा सुंदर समाधान उस ग्रंथ में आया जय जय श्री राधे और प्रभु की कृपा गिरिजा को अविचल सुहागरी ये पहले सती थी दक्ष पुत्री थी अब तुम्हारे यहाँ प्रकट भई है सुनी के बचन तब सबकर मिटा विषाद्याप सकल पूर्व घर घर यह संवाद मै रोने लगी महाराज मैं तो जीव हूँ मैंने शिव पार्वती की निंदा की आपको भी अपशब्द कहे मेरा अज्ञान दूर हुआ आप मेरे अपराध को क्षमा करें लेकिन फिर भी मैं तो बेटी की माँ हूं एक बात तो मैं कहूंगी ही चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे या बोले प्रायः कन्या की बेटी की ये इच्छा कन्या की माता की इच्छा होती है के उसके नाते रिश्तेदार सखी सहेली सब कहें अरे हरी बहन अरे जीजी जी दुला जी तो बहुत मेहमान बहुत अच्छे मिले अरे खूबसूरत है हम तो राइनौन उतारते हैं इतने सुंदर है ये प्रायः माताओं की इच्छा होती है कि मेरी कन्या के बर के रूप की गुण की सौंदर्य की प्रशंसा हो अब इन्होंने तो प्रशंसा का कोई काम किया नहीं ऐसी वेशभूषा बना के आए सबके प्राण चढ़ गए ब्रह्मांड में तो अब एक बात तो पक्की है अब दुर्भाव तो हमारा मिट गया लेकिन अब एक बात आपको तो हम निवेदन कर रहे हैं जाकर वहां जनवासे में दुल्हा जी को समझा दीजिए जैसे सुंदर दुल्हा होते हैं ऐसे बढ़िया सुंदर दुल्हा जी बन के आइए स्वरूपानुरूप बरात लेके आइए बढ़िया सुझाव होगा श्री नारद जी आये समाचार लेकर के नारद जी ने कहा कि ब्याह के समय में सबके भीतर शोक आ गया और सास ससुर के भी प्राण जो है विकल हो गए आपकी लीला को देख करके हे भगवन अब तो आप दूल्हा का वेश धारण करके श्रद्धा और विश्वास का परिणय होगा इसी से सबका कल्याण होगा विष्णु भगवान ने कहा महाराज नार जी की बात रख दो नहीं तो ये बिचौलिया है सप्तर्ष का महाराज हमारी ही बात मान लो देवताओं ने कहा महाराज हम सब लोग बड़े बड़े मनसूबा बांध के आए थे कि बाल भोग में ये मिलेगा उत्थापन भोग में ये मिलेगा राज भोग में ये मिलेगा ब्यारू बिया पानी की कोई पूछने वाला नहीं कम से कम बरातियों की तो इच्छा यही होती है उनको बढ़िया चकाचक खाने पीने को मिले स्वागत सत्कार हो और वो तभी होगा जब आप सुंदर स्वरूप धारण करेंगे भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक ऐसा ही होगा और अब तो भगवान शिव ने सुंदर वेश धारण किया इतना सुंदर वेश धारण किया इतना सुंदर वेश उस प्रकरण को पढ़ना हो तो भगवान शिव का बरवेश पुराण में उसका विस्तृत वर्णन है अरे इतना ही विचार कर लो हमारे प्राण जीवन धन ठाकुर जी रंग रूप में काले हैं और जब इतने निराले इतने सुंदर हैं और फिर भोले बाबा तो कर्पूर गौर हैं कोटि कोटि कंदर्प दर्प गलन करने वाला उनका रूप है अब वो बढ़िया सज धज जाए तब क्या कहना उनकी काली काली पिंगल जटाएं उनकी ढूंघराली अलकावली बन गई उनका जटा मुकुट मणियों से जटित मुकुट हो गया चंद्रमा की शोभा निराली हो गयी उनका बाघांबर सुंदर पीतांबर बन गया गजचर्म सुंदर उनका उपरणा बन गया सुंदर शोभा हो गई हा हा कितनी सुंदर शोभा सुनी नारद की प्रार्थना आस तो चित्रपुरारी जितट वेश तजे तुरसलीन वेश वरधार चकित भय लक्ष लोग सब शिव को दुल्लह वेश घर घर जन जन नगर में चर्चा चली उसे सुनी में ना भाई सुन सक देख चली जहां तहां चर्चा चलई हाट चौहट गली सब जगह चर्चा चलने लगी बड़ा सुंदर भगवान शिव का स्वरूप है नंदीश्वर ऐसे लग रहे हैं जैसे चंद्रखंड से ही उनका निर्माण हो इतनी सुंदर शोभा अष्ट सिद्धिया नवनिधिया शंकर जी के सामने नाच रही हैं। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान आजू बाजू में चल रहे हैं देवराज इंद्र कुबेर कोई मोर पंख का मूर्छन लिए है कोई छत्र लिए है कोई छड़ी लिए है कोई चमर लिए हैं। सुंदर रूमाल हाथ में शंकर जी के है बड़ी सुंदर झांकी उनकी हो रही है उनकी जो भस्म अंग की है वो सुंदर मलयागिरी चंदन हो गया है सुंदर पत्रावली शिव जी के श्रीअंग में है ये भूत प्रेत जो है ना वो भूत प्रेत नहीं है देखो एक तो पाप कर्म करके अधो योनी में जाते भूत प्रेत आदि वो भूत प्रेत शंकर जी के नहीं है ये तो अमलात्मा विमलात्मा, योगिंद्र महामुनिंद्र, सिद्ध कोटि के महात्मा हैं, वो अपने वेश को छिपा शिव जी को हसाने के लिए उनकी प्रसन्नता के लिए अपने इस स्वरूप को बना कर रहते हैं जब शंकर जी ने वेश बदला तो उनकी पूरी बरात का वेश बदल गया वो भूत प्रेत बेताल कुछ नहीं रह गए वो सब बड़े बड़े जटाधारी तपस्वी सुंदर महात्मा बन गए सबकी सुंदर शोभा हो रही है ये सब शंकर जी के सुंदर स्वरूप हो गए बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय लगे हो न मंगल गाना कहे जब भटना भांति नेवदारा तू प्रसाद बस तो देव नारी जाए भगवानी बसई भवन दे महाभवानी जहाँ साक्षात अन्नपूर्णा बैठी हो वहाँ की जुमार कौन वर्णन कर सकता है सादर भोले रकल बरांगे jani la <laughs> योनार हुई है और समय तो हो गया है लेकिन एक छोटी सी ला करके फिर जल्दी ही इस प्रकरण का संवरण करेंगे गिरिजा के वर त्रिपुरारी हो गिरिजा के वरत पुरारी तो वो स्वामी जी ने कहना गारी गाय का एक तो ब्याह बिना गाड़ी के पूरा होता नहीं इसलिए तो एक गाड़ी गाड़ी का गिरिजा के बहसी तो पुरा गिरिजा के बहसी के पुरा तो बिना कहे सचम मन नहीं माने बिना कहीं कठ मगन नहीं माने कहियों तो विचारियो कहियों विचारी गारी फिर जा के परिया त्रिपुराणी तो हो तो गारी, ना। गारी गाने में माताएं सबको लपेट लेती किसी को छोड़ती नहीं बड़के मित्र अभिन्न विष्णु है बड़के मित्र अभिन्न विष्णु है जिनके हैं भूगाचारी लक्ष्मी जी है जिनकी तो घरवार है जिनकी घरवारी कैसे है परमचंद नारी हो तो परम नारी हो गारी तो यहाँ कभी वहाँ गिरजा के बरत पुरारी हो गारी त्रिपुरा हो न पुनारी ये इनके मित्र की हालत है इनकी घरवाली ऐसी है मित्र की और सतुर कैसा है मित्र का सागर सतुर दरिद्रा दारी सागर ससुरेरा सारी पर मेरा डारी नी पी पर ले हो ओ ना ना दा हो ओ ना इनके ससुर तो हैं समुद्र और इनकी सारी को तो सारी जानते हो किसकी किसको कहते हैं पत्नी की बहन को तो लक्ष्मी जी की बहन है दरिद्रा और महाराज ये हैं लक्ष्मी जी से पहले दरिद्रा का जन्म हुआ लक्ष्मी जोली हम ब्याह तो कर लेंगे आपसे पर हमारी बड़ी बहन का पहले ब्याह हो तो नहीं तो शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा आप दरिद्रा के साथ ब्याह करने के लिए कोई राजी नहीं कोई राजी नहीं दरिद्रा का वर्ण कौन करे महर्षि उद्दालक ने कहा हम वर्ण करेंगे अरे आप दरिद्रा का वर्ण करेंगे बोले चाहे जो संकट आवे दरिद्रा के वर्ण से हमारा संबंध भगवान के साथ हो जाएगा हम भगवान के साधु हो जाएंगे हैं? भगवान का जो कुछ होगा सो होगा पर साधु तो हो जाएंगे भगवान के की नहीं? तो उद्दालक के साथ दरिद्रा दर, जी का विवाह हुआ महर्षि उद्दालक दरिद्रा जी को लेके आए अपने आश्रम में बोले हम भीतरणिंग घुसेंगे क्यों बोले वहां वेद पाठ हो रहा है यहाँ स्वाहा स्वाहा वसट ये सब हो रहा है यहाँ गौशाला है यहाँ अभिषेक हो रहा है अर्चन हो रहा है यहाँ नहीं रह सकते समझ गए आपने नहीं समझे दरिद्रा वही रहती है जहाँ कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव न हो ऊटपटान खाना पीना वहाँ दरिद्रा रहती है आपका तो बहुत पवित्र यहाँ में नहीं रह सकती बोले अब ब्याह करके आई हो रहना तो इसी में पड़ेगा बोले नहीं हम नहीं रह सकते आप ये सब या तो बंद करवा दो भोज भंडारा उत्सव महोत्सव कथा कीर्तन तो सब बंद करो बोले ये तो देवी बंद नहीं होगा हम कहाँ रहें तो पीपल के नीचे बिठा दे बोले तुम यहां रहो समय समय पे हम तुमसे मिल लेंगे यहीं बैठो पीपर के नीचे तो रविवार के दिन पीपल के नीचे दरिद्रा को बिठाया था इसलिए रविवार को पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए ऐसा ग्रंथों ने लिखा है और दरिद्रा जी रोने लगी रोते रोते पूरा रविवार रोई सोमवार रोई मंगलवार रोई बुधवार रोई बृहस्पतिवार रोई शुक्रवार रोई अब शनिवार को लक्ष्मी जी बोली नारायण भगवान से बोले मेरी बहन बहुत रो रही है बेचारी अकेली बैठ के चलो सांत्ना दिया मैं तो शनिवार को लक्ष्मी जी के साथ नारायण भगवान पीपल के नीचे पधारे उसको शांतुना दिया बोले कोई बात नहीं वो दालक भी ऋषि भी मेरा स्वरूप है और पीपल भी मेरा ही स्वरूप है तुम पीपल रूप से मैं तुम्हें अंगीकार करूंगा तुम यहाँ निवास करो जो पीपल का स्पर्श शनिवार को करेगा पीपल की परिक्रमा करेगा स्पर्श करेगा उसको सैकड़ों जन्मों में भी कभी दरिद्रता का दुख नहीं भोगना पड़ेगा शनिवार को पीपल का स्पर्श अवश्य करना चाहिए स्नान आदि करके पीपल को प्रणाम पीपल की परिक्रमा परम पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी के बारे में हमें जानकारी है कि कथनचित वे भारत के बाहर किसी देश में हैं और वहाँ पीपल उपलब्ध नहीं है तो शनिवार के पहले देश में आकर पीपल का स्पर्श करके तब चले जाएंगे पर पीपल प्रत्येक शनिवार को पीपल का पूजन स्पर्श वो अवश्य कर किस पर्व का कैसे शास्त्रीय विधि से आदर करना चाहिए किसी को सीखना हो तो उनके जीवनचर्या से सीखना चाहिए अद्भुत जीवन है उनका भी हमने बहुत निकट से उनका मंगलमय अनुभव किया है एक क्षण भी उनका व्यर्थ नहीं जाता है एक क्षण निरंतर किसी न किसी चिंतन में ध्यान में जप में पाठ में स्मरण में ही वे लगे रहते हैं अद्भुत उनका जीवन आज इतनी अवस्था होने के बाद भी हम उतना श्रम नहीं कर सकते जितना श्रम जो कर लेते बारो मास ढाई बजे रात को उठते हैं उसमें ये बहाना नहीं चलता कि आज ग्यारह बज गए बारह बज गए अब तो समय ही नहीं रहा सोने का ढाई बजे तो उठने नहीं तो नियम नहीं होगा फिर ही दिन में कहीं कैंसिल कर लेंगे दिन में थोड़ा विश्राम कर लेंगे रात्रि को ढाई बजे उठना मतलब उठना आज भी अपने हाथ से अर्चन पूजन आदि सब करते हैं और श्री ठाकुर जी के प्रति जो उनका विशुद्ध वात्सल्य का भाव है वो तो अपने आप में अनुपम है ही गौ ब्राह्मण संत विद्वानों का आदर सारी बातें विलक्षण है उनमें श्री वृन्दावन बिहारी परम धाम वै कुंठ बिसरे हरी परुंठ बिसरे हरी आए बसे ससुरारी आए बसे ससुरारी, ससुरारी। और कहते गुलाबी के मित्र निष्जिन घर में पैर दबावे पैर घर मैने तो करना चाहिए कि तो गई होगी रह दो मत दवा दवा जब दे बसो तो शेष सैया पर छोड़े लक्ष्मी दी पुरी बवा आपु सब सब तारी हो ओ तो गारी नो तो सोच सब तारी हो ओ तो गारी न बरस हो ये तो मित्र की दशा है अब मित्र जिनके मित्र हैं दूल्हा जी उनकी दशा लो उनकी क्या है बरके संग आए बनके के बराती चढ़ के की सवारी हो वो तो गारी न दीजो देखी मित्र सब बड़े अगाड़ी भैंस भुजा पसारी हो गारी नदी जब ये बरात में आए तो पहले कैलाश आए गुरु जी के बैठ के तो भुजा पसारी तो सर्प लंगोट सर्प कटी फेटा लखे गरुड़ उड़गारी हो को नदी जो सतरे सवही ही साप ससंकित भगे भवरी भय भारी हो गारी नदी जो सब बंदहीन गिरो शिव की देह उभारी हो बोले तो महाराज यहा के पहले नंगे है गए ये दूल्हा जी के ठाट हैं सबके देखत मिले दिगंबर ओपी ताम्बर धारी हो कोगारी तो नदी जो और ये हैं कैसे दोनों दो विश्वनाथ जगन्नाथ कहावे महिमा अगम अपारी हो कोगारी तो न दूजो ऐसे अद्भुत मित्र मिलन पर नारायण बलिहारी हो गारी नदी सुनी सुनी व्यंग बचन सुर जेब हसत किलकारी हो तो ब्रह्मा जी को गारी इंद्र को गारी सबको गारी देती हैं और भगवान शंकर के साथ भी खूब हास परिहास विनोद करती हैं और भगवान शिव के चरण पखा ले जाते हैं श्री हिमालय मैना जी के सह चरण प्रक्षालन कर रहे हैं बहुरी मुनि सन उमा बुलाई आई सिंदार दे सकल सुर सुरो कवि को है जगदम बेकार जान भग मनई मन ये जगदम्बाए मानकर सबने प्रणाम किया ऐसी सुंदर शोभा हो रही है और अब गणेश जी की पूजा हुई बोलो को सुनि संसय मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान को सुनि संसय करे जन सुर अनादि जान भगवान गणेश का पूजन हुआ क्यों गणेश बोले तो ये अनादि देवता है इनकी पूजा भी गणेश की अब सखियों ने कहा ये काम तो हो गया अब सखिया एक चुटकी ले रही भैया जी क्या चुटकी ले रही है मांगत मांगत अन्न शिव गए मांगिवो सीख मांगत अब गिरिराज सो अन्नपूर्णा की भी मांगते मानते इनको मांगना आ गया देखो भोले बाबा जो सबके दाता है। आज हाँ हैं आज हाथ पसारे हैं हिमालय के यहाँ मंडप के नीचे पानी ग्रहण में बर को हाथ फैलाना पड़ता है भोले बाबा हाथ फैलाए हुए हैं हाँ हाँ जस विवाह के महानी तो करवाई कही गिरी पुष कन्या पानी भवन साखच्चार होता चार है।, है कन्या पक्ष का साखोच्चार हो गया बर पक्ष का साखोच्चार करो सप्तषियों से कहा पुरोहितियों जी हो बताओ बर का साखोच्चार बोरे हम नहीं बता सकते दूल्हा जी से पूछना पड़ेगा शिव जी से पूछा भगवान शिव ने कहा आप लोगों को पता नहीं है मैं किसी माता से पिता से उत्पन्न जीव नहीं हूँ मैं अजन्मा परमात्मा शिव हूँ फिर हमारा पिता पितामह ये सब कहां से आवेंगे कन्या पक्ष के लोग बोले आवेंगे चाहे नहीं आवेंगे यहां तो कर्मकांड की विधि है कम से कम तीन पीढ़ी तो बतानी पड़ेगी आपके पिताजी का नाम आपके दादा का नाम कुछ तो बताओ कुलगोत्र कुछ तो बताओ साखोचार विधान में सबको हंसे ठठाए जब ही ने कही मेरे बाप नमाए तब हंस गए शिवजी ने कहा कि यदि तुम पूछ ही रहे हो तो वैसे तो मैं अजन्मा हूँ पर सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से मेरा प्राकट्य होता है इसलिए मान लिया जाएगा काम चलाने के लिए कि ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं ब्रह्मा तो जी के भ्रु मध्य हुआ हूँ तो पिताजी का नाम तो पता चल ठीक है चल गया पितामह का नाम बोले वो नावी कमल से ब्रह्मा जी प्रकट है तो नावी कमल नारायण से प्रकट हुआ तो नारायण जो है वो ब्रह्मा जी के पिताजी हुए माने बर के बाबा हुए बोले अब कृपा करके प्रमह का नाम भी बताइए पिता पितामह तीसरी पीढ़ी में प्रपितामह का नाम बता दीजिए तो भोलेनाथ बड़ी जोर से हंसे बोले ऐसा करो आप तीसरी पीढ़ी में हमको ले लो भाई कोई ना कोई नाम बताना है तो हमारी नाम लिख लो तीसरी पीढ़ी में भी पराकाष्ठा वाली पीढ़ी में मेरा, मेरा नाम ले लीजिए हाँ मेरा नाम ले लीजिए अब तो सब प्रसन्न हो गए क्योंकि वस्तुतः हरिहर में भेद नहीं है ये दोनों ही अजन्मा हैं दोनों ही परमेश्वर हैं बोलो भक्तवत्सल भगवान की संकर विचार कुतली ही बड़की हस्पलियां पर रखने आते सबके आप से कर रहा है मैं ना हारत जनचन मय जय जय जय जल धन्य भूमि भारत मय जय जय जय ती तुकार जन भूमि भारत हरिहर अवनि अवतार अम हरि हरिहर अवनिहर प्रभु पद पद मखारत जीन भारत मये प्रभु पद प्रधार परी अटपट प्रथम तम्भु सती के बीच करनी ऐसी बन गयी बर्मी पड़ गयी संत और भगवंत काजके साज नारद अर्प राम ने गई बहोरी आज अब सुरुझी कुन जुड़ गयी राम कृपा भोपूर तुम शंभु अरु जगत हित सुबग सजीवन मूर अब तो सत्या जीत गा रही है देवता ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। इसके बाद सिंदूर दान हुआ है और फिर कोहबर की विधि भी हुई है और इसके बाद वो बहुत विशाल दहेज दिया है लेकिन भोले बाबो ने हमारे कोई रखने की व्यवस्था नहीं सब ब्राह्मणों को ऋषियों को सबको लुटा दिया है भगवान शिव बरात के तहत लौट करके और कैलाश आ गए है और सबका कैलाश में स्वागत सत्कार हुआ और सबको भगवान शिव ने भगवान शिव तो शिव हैं अनंत श्री वहाँ प्रगट है साक्षात भगवती भवानी आई हैं बड़े बड़े रत्न रत्नयुक्त मणिजट महल प्रगट हो गए हैं सबकी बढ़िया व्यवस्था हुई है सब खा पी के सबका आदर सत्कार वस्त्राभूषण सबको विदाई किया गया सब चले गए और पुनः भगवान शिव बड़े प्रेम से वहाँ निवास कर रहे हैं शरत सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावही पार बरने तुलसी दास किन अतिमति मंद ग नारायण प्रभु चरित है गौरी शंकर व्या हरि हर हरिजन हृदय भरे उषा हेलो गौरी शंकर भगवान की जय कार्तिकी का जन्म हुआ उन्होंने तारका शुर किया देवता भय से मुक्त हुए चलो कार्तिक भगवान की गणेश जी का जन्म हुआ वे प्रथम पूज्य चर्चा पहले सुन चुके हैं अब शिव पार्वती का कथा वाला प्रसंग संवाद वो कल से होगा आज यद्यपि कथा थोड़ी लंबी हुई लेकिन आज बाबा पूछ रहे महाराज गुरु जी आज विवाह है।, है जाएगा कि नहीं कि आज हो जाएगा तुम चले जाना बरसा आज ठाकुर जी का शिव जी का विवाह यथाम यथा समय भगवान शिव के विवाह को वर्णन करके ऐसे तो कथाएं कहने का अवसर तो अनेकों बार मिला लेकिन न तो ऐसी नाम वंदना पहले कह पाए और न ही ऐसा सिर्फ विवाह कह पाए ये जो कुछ हो रहा ये पहली बार ही हो रहा है ऐसा समझो भगवान के चरित्र अनंत हैं जहां तक ठाकुर जी ले जाएंगे सहज वहां तक जाएंगे जय जय श्री सीता गौरी शंकर सीतारा गौरी शंकर चाराथे गंधाक्ष पुष्पाणी समर्पयामी आरती शंकर दानी की मातु गिरिजा की आरती शंकर दानी की मातु गिरिजा महरानी कले में पड़ी मुंड माला कटे कटिके की थाना प्रेम में रहते मत वाला भजन सोहे अंग जटा में गंग जनेऊ दिगंबर हर विचानी की मातु गिरिजा महारानी यही कहलाते जगत गुरु बजाते सिंगी और डमरू दास है वीर भद्र भैरव भाल हसन मुख्य हरे भक्त हरि हर भक्त की अमा गिरदानी का वासी सदा शिव भोले अविनाशी विपति भंजन शिव पृथ्व राशि नाग को तो हर भंग मदन मद मार सुधार पिता कहानी आरती की आरती भारत जन गावे भरोसा एक यही आवे कृपा से पावे विजय में छी विमल राम की भक्ति नारायण दानी दानी की की की करणं जल्न शीतलीकरण पुष्प देवतावंदनमस्ताभ्या स्वात्मावंदनम पात्र मध्ये तं केशवोपरी अंगलग्नम सर्वं पापं व्यपूहति आरार्तिग्रहण हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाण्य मंत्रपुष्प्प्प्प्जलि हरी ओं जजन यज्ञमजेवास्ता धर्मा प्रथुम आसन्न देहनाकम महिमा सचंद यूरवे साध्या सेवंति का बकुलचंपकज पुन्नागजाकीलापुष्प बिल्व प्रवाल तोल मंजरी पूजयामी जगदीश मे प्रसीद ना सुगंधपुष्प्पा यहाद्दवान च पुष्पाजलिर्मया दत् गृहायन महाश्री सदूचरण कमले ग्रंथा शाह सीताभ्यामलेशजलिमर्पया नमस्क रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं शरणं प्रपद्ये लोका रणरंगधीन राजीव नेत्रुवंशनाथ्यूपुकमचंद्रपद्रपदे शिवर की